That a distance and nearness distance give birth to the one to the idea of the other. That difficulty and ease produce the one the idea of the other. That length and shortness fashion out the one the figure of the other. That the idea of height and lowness arises from the contrast of the one and the other. That the musical notes and tones. Become harmonious through the relation of the one with, it, with another, and that being before and behind gives the idea of one following another. Is can you define this? Is the tar. Is the tar asti or anasti or milter? The two other's' the behaviour doesn't give them. Or serial or serial the two other's' the behaviour is switched between them. Guitar or punch it. एक दूसरे की आर्थिक का निर्माण करते हैं उच्चता और नीचता का भाव एक दूसरे के विरोध पर अवलंबित है संगीत के स्वर और ध्वनिया परस्पर संबद्ध होकर ही समस्वर बनाती हैं, और पूर्वगमन एवं अनुगमन से ही क्रम के भाव की उत्पत्ति होती है जो विरोधी है जो विपरीत है वही संगीधी है वही साथी भी जो शत्रु है जो दुश्मन है वही मित्र भी है वही सगा भी लाउस से विरोधी को विरोधी नहीं देखता दूर को दूर नहीं मानता विपरीत को विपरीत नहीं ला कहना है सब दूरियां निकटता से ही तौली जाती हैं, और सब निकटताए दूरियों का ही छोटा रूप है शुभ्र रेखा खींचनी हो तो अंधेरी काली पृष्ठभूमि की जरूरत पड़ती है इसलिए जो कहता है कि सफेद काले के विरोध में है वो गलत कहता है क्योंकि सफेद को उभार कर दिखाने के लिए काले का ही उपयोग करना पड़ता है जो कहता है कि सुबह रात को नष्ट कर देती है वो भ्रांत है सच तो यही है कि सुबह रात से ही जन्म पाती है जिन चीजों को हम विरोध में देखते हैं लाऊस से उन्हें संयोग में देखता है पूरा गेस्टाल देखने का ढंग लाऊस से का हमसे बिक्री है हम जहां चीजों में तनाव देखते हैं वहां लाऊस से आकर्षण देखता है जहाँ हम देखते हैं स्पष्ट रूप से कि कोई हमें मिटाने का उपाय कर रहा है वहाँ लाओस से कहता है उसके बिना हम हो ही ना सकेंगे वो जो हमें मिटाने का उपाय कर रहा है उसके बिना हमारे होने की कोई संभावना नहीं इसे वो उदाहरण के लिए एक चीज में लेता है वो कहता है अगर दो न होंगे तो एक के होने की कोई जगह न रह जाएगी गणित का एक उदाहरण वो ले रहा है गणित अब स्वीकार करते हैं कि अगर हम एक की संख्या को बचाना चाहें तो हमें दो के बाद की सारी संख्याएं बचानी पड़ेगी अगर हम दो के बाद की सारी संख्याओं को मिटा डालें तो एक में कोई भी अर्थ न रह जाएगा एक में जो भी अर्थ है वो दो के कारण ही है सोचे हम अगर एक अकेला आंकड़ा हो हमारे पास तो उसमें क्या अर्थ होगा वट इट विल मीन उसमें कोई भी अर्थ नहीं होगा वो अर्थहीन होगा उसमें जो अर्थ आता है वो तो दो तीन चार वो नौ तक जो फैला हुआ विस्तार है उसी से आता है अगर हम एक के बाद की सारी संख्याए हटा दें तो एक अर्थहीन हो जाएगा लाउस से कहता है एक दो से अलग नहीं है दो का ही हिस्सा है कहता है अगर हम ऊंचाई को हटा दें तो ऊंचाई क्या होगी अगर हम पर्वत शिखरों को मिटा दें तो खाइया कहाँ बचेंगी कैसे बचेंगी यद्यपि खाइया विपरीत मालूम पड़ती हैं पर्वत के शिखर से। पर्वत का शिखर मालूम होता है आकाश को छूता हुआ खाइया मालूम होती हैं पाताल को छूते हुए पल्लाव ऐसी कहता है खाइया बनती है पर्वत के निकट पर्वत के ही कारण असल में खाई पर्वत के शिखर का ही दूसरा हिस्सा है उसका ही दूसरा पहलू है एक को हम मिटाएंगे दूसरा मिट जाएगा। अगर हम शिखर बचाना चाहें, खाइया मिटाना चाहें, तो शिखर ना बचेंगे हम सदा ऐसा ही देखते हैं कि खाई उल्टी है शिखर उल्टा है लाउस से कहता है खाई खाई ही शिखर का आधार है शिखर ही खाई का जन्मदाता है ये दोनों संयुक्त हैं उन्हें अलग करने का उपाय नहीं लाओस से कहता है जिसे हम अलग ना कर सके उसे विपरीत क्यों कहें जिसे हम अलग ना कर सके उसे विपरीत क्यों कहें नेपोलियन का एक जन्मजात जात शत्रु मर गया था तो नेपोलियन की आंख में आसू आ गए पास कोई मित्र बैठा था उसने पूछा कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जन्मजात शत्रु मर गया नेपोलियन ने कहा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था लेकिन आज जब मेरा जन्मजात जात शत्रु मर गया है जिससे मेरी सदा की शत्रुता थी और जिससे कभी मित्रता की कोई आशा न थी तो आज जब वो मर गया है तब मैं पाता हूं कि मेरा कुछ हिस्सा कम हो गया अब मैं वही कभी ना हो सकूंगा जो उसकी मौजूदगी में था नेपोलियन को ये जो प्रतिति है ये लोस्य के धारणा को स्पष्ट करेगी नेपोलियन कहता है मेरे शत्रु के मर जाने से मुझ में भी कुछ मर गया जो उसकी बिना मौजूदगी के अब कभी ना हो सकेगा मैं कुछ कम हो गया मुझ में कुछ था जो उसी की वजह से था आज वो नहीं है तो मेरे भीतर भी वो बात नहीं रह गई है। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि शत्रु भी आपको बनाते हैं मित्र ही नहीं और शत्रुओं के बिना भी आप कम हो जाएंगे खाली हो जाएंगे लाओस ने कहता है जगत में विपरीत कुछ भी नहीं है विपरीत केवल दिखाई पड़ता है बीमारी स्वास्थ्य के विपरीत नहीं और अगर हम मेडिकल साइंस से पूछें तो वो भी कहेगी कि बीमारी भी स्वास्थ्य का ही हिस्सा है बीमार होने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी है हम स्वस्थ हुए बिना बीमार भी नहीं हो सकते इसलिए मरा हुआ आदमी बीमार नहीं हो सकता और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक उम्र के बाद मौत भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मरने के लिए भी जितना स्वास्थ्य चाहिए अगर उतना भी आदमी के पास ना बचा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है अक्सर अस्सी और नब्बे के पार मौत बड़ी सरक सरक के आती है लुकमान ने कहा है कि अगर आदमी कभी बीमार ना पड़ा हो तो पहली ही बीमारी में समाप्त हो जाता है क्योंकि वो इतना जीवंत होता है कि पहली बीमारी ही मौत बन सकती है। जो आदमी बहुत बहुत बीमार पड़ा हो वो इतने जल्दी नहीं मरता है मरने के लिए तत्म मर जाने के लिए बहुत जीवंत स्वास्थ्य चाहिए ये उल्टी बातें दिखाई पड़ती है हम तो स्वास्थ्य के विपरीत देखते हैं बीमारी को लेकिन अगर हम भीतर से भी देखे तो भी हमें पता चलेगा कि बीमारी स्वास्थ्य की रक्षा का उपाय है जब आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो कठिन चेष्टा कर रहा है वही आपकी बीमारी एक आदमी को बुखार आ गया है बुखार कुछ भी नहीं है सिवाय इसके की शरीर स्वस्थ रहने की इतनी चेष्टा कर रहा है की उत्तप्त हो गया है गर्म हो गए, इतना लड़ रहा है स्वस्थ होने के लिए कि बीमार हो गए। अस्तित्व में बीमारी और स्वास्थ्य एक ही चीज के दो हिस्से है और जितने भी विरोध हैं, जितनी भी विपरीतताएं हैं, लाओसे के हिसाब से वे कोई भी विपरीत नहीं है अगर कोई आदमी सोचता हो कि अपमानित में कभी ना हो तो वो ध्यान रखे वो सम्मानित कभी न हो सकेगा जिसे सम्मानित होना है उसे अपमानित होने की तैयारी रखनी पड़ती है और जो सम्मानित होता है वो बहुत तरह के अपमान से गुजर के ही हो पाता है अल्लाह तो उससे कहता है कि अगर किसी को अपमानित ना होना हो तो उसे एक काम करना चाहिए सम्मानित होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए फिर उसे कोई अपमानित न कर सकेगा ने कहा है कि मैं सदा वहा बैठा जहाँ से मुझे कोई उठा न सकता था मैं आखिरी जगह बैठा जहाँ लोग जूते उतारते थे वहां मैं बैठा क्योंकि कोई अगर मुझे उठाती भी फेंकता तो उससे और ज्यादा फेंकने को कोई जगह ना थी मेरा कभी कोई अपमान नहीं कर सका है लाहौस ने कहा है क्यूँकी मैंने कभी सम्मान नहीं चाह सम्मान चाह कि अपमान आएगा अपमान की तैयारी ना हो तो सम्मान का कोई उपाय नहीं जो ऊंचा होना चाहेगा वो नीचे गिरेगा और जिसे नीचे गिरने में डर हो उसे ऊंचे उठने की कोशिश में नहीं पड़ना चाहिए और जिसे नीचे गिरने की हिम्मत हो वो मजे से ऊपर उठ उप सकता है लाउस से ये कह रहा है कि वो जो विपरीत है उससे हम बचना चाहते हैं तो हम भूल में पड़ेंगे तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे या तो दोनों से बच जाओ या दोनों की तैयारी हो अस्तित्व द्वैत जिस अस्तित्व को हम जानते हैं जहां हम जीते हैं जो हमारे मन का जगत है वो द्वैत है वहां प्रत्येक चीज ऐसे ही संभाली गई है जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी दरवाजे पर आर्क बनाता है असल में आर्किटेक्ट का नाम ही आर्क बनाने से शुरू हुआ जो आर्क बना सकता है वही आर्किटेक्ट है दरवाजे पर जो आर्क होती है उसकी कला सिर्फ इतनी है कि हम उसमें विपरीत ईंटें लगा देते हैं, गोल, आधी ईटे एक तरफ रुख आधी ईटे दूसरी तरफ रुख कुछ और नहीं होता लेकिन विपरीत ईटे बड़े से बड़े भवन को संभाल लेती है ऊपर विपरीत ईंटें एक दूसरे को दबाती हैं, एक दूसरे से संघर्ष रथ हो जाती हैं, उनके संघर्ष में शक्ति उत्पन्न होती है वही शक्ति पूरे भवन को संभाल लेती कोई सोच सकता है कि जब विपरीत ईंटों में इतनी शक्ति है तो हम एक ही रुख वाली एक ही तरफ को झुकी हुई ईंटें लगा दें तो और भी अच्छा होगा लेकिन तब आर्क नहीं बनेगा भवन उठेगा नहीं विपरीत ईटों से बनता है तोरण द्वार फिर कितनी ही बड़ी भवन की क्षमता और शक्ति और वजन को उठाया जा सकता है पूरे जीवन का द्वार पूरे जीवन का आधार विपरीत पर है जहाँ भी कोई चीज है तत्काल उसको संभालने वाली विपरीत चीज वहाँ खड़ी है चाहे स्त्री हो और पुरुष चाहे ऋण विद्युत हो और धन विद्युत चाहे आकाश हो और पृथ्वी चाहे अग्नि हो या जल चारों तरफ जीवन का सारा आयोजन विपरीत को एक दूसरे के विपरीत खड़ा करके सहारा देकर निर्माण का है विपरीत सहयोगी है वे जो ईटे उल्टी लगी हैं दुश्मन नहीं हैं वे मित्र हैं। उनकी विपरीतता ही आधार है इसलिए से कुछ उदाहरण लेता वो कहता सो इट इज दट एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस गिव बर्थ दू दी अदर्स अस्तित्व अनस्तित्व का ख्याल देता है अनस्तित्व अस्तित्व का ख्याल देता है ऐसा समझे जीवन मृत्यु का ख्याल देती है मृत्यु जीवन का ख्याल ना तो हम सोच सकते हैं अस्तित्व कभी ऐसा होगा जब अनस्तित्व ना रह जाए ना हम सोच सकते हैं कि जीवन कभी ऐसा होगा कि मृत्यु ना रह जाए जीवन होगा तो मृत्यु होगी मृत्यु के बिना जीवन के होने का कोई भी उपाय नहीं ये लाव क्यों कहता है इसलिए कहता है कि अगर ये समझ में आ जाए तो आपके मन में एक अपूर्व स्वीकृति का भाव आ जाए, तब आप मृत्यु से भयभीत न रहेंगे तब आप जानेंगे वो जीवन का अनिवार्य अंग तब मृत्यु को भी स्वीकार और स्वागत करने की क्षमता होगी तब आप जानेंगे जब जीवन को चाहा तभी मृत्यु भी चाह ली गई है जब मैंने जीवन की तरफ पैर उठाए तब मैं मृत्यु की तरफ चला ही गया हूं तब आप जानेंगे कि अकेले जीवन को बचाने की बात मूलतापूर्ण है स्टूपिड जीवन बचेगा ही मृत्यु के साथ अगर मैं चाहता हूँ जीवन तो मृत्यु को भी चाहू और अगर मैं नहीं चाहता हूँ मृत्यु को तो जीवन को भी न चाहू और दोनों ही स्थितियों में अपूर्व ज्ञान उत्पन्न होता है या तो कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु को दोनों ही चाहना छोड़ दे तो भी परम वितरता को उपलब्ध हो जाता है और या जीवन और मृत्यु को एक साथ चाह ले और भेंट कर ले तो भी परम वितरता को उपलब्ध हो जाता है या तो द्वंद्व छोड़ दिया जाए या द्वंद पूरा का पूरा अंगीकार कर लिया जाए तो आप द्वंद के बाहर हो जाते हैं लेकिन हमारा मन ऐसा होता है एक को बचा ले और दूसरे को छोड़ दे मन कहता है जीवन बचाने जैसा मृत्यु छोड़ देने जैसी मन कहता है प्रेम बचाने जैसा घृणा छोड़ देने जैसी मन कहता है मित्र बच जाएं, शत्रु छूट जाएं, मन कहता है सम्मान मिले अपमान न मिले मन कहता है स्वास्थ्य तो हो बीमारी कभी ना आए मन कहता है जवानी तो हो बुढ़ापा ना आए मन कहता है सुख तो बचे दुख से बचना हो जाए और जब मन ऐसे चुनाव करता है तभी जीवन एक संकट और एक चिंता और एक व्यर्थ का तनाव हो जाता है इस दो में से एक को चुनना ही दुख है या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों को स्वीकार कर लें तो परम आनंद की और परम तृपति तृप्ति की अवस्था पैदा होती लाभ से यह दिखाना चाहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो चाहे तुम पकड़ो चाहे तुम छोड़ो द्वंद को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता वे संयुक्त हैं संयुक्त भी हम कहते हैं भाषा में वे एक ही है वे एक ही चीज के दो छोर हैं, ऐसा ही जैसे कोई आदमी सोच ले कि श्वास में भीतर तो ले जाऊं लेकिन बाहर ना निकाल तो वो आदमी मरेगा क्योंकि जिसे हम बाहर की श्वास कहते हैं बाहर जाने वाली श्वास वो और भीतर जाने वाली श्वास एक ही श्वास के दो नाम है या तो दोनों को ही छोड़ दो या दोनों को बचा लो एक को बचाने और एक को छोड़ने की सुविधा नहीं है लाहौल से ये सारे उदाहरण इसलिए लेता है वो कहता है अस्तित्व अनस्तित्व मिलकर एक दूसरे के भाव को जन्म देते हैं वे संगी है साथी ही शत्रु नहीं एक दूसरे के विपरीत नहीं जोड़ा है असरल और सरल एक दूसरे के भाव की सृष्टि करते हैं अगर कोई सरल होना चाहे चेष्टा करे जैसा कि साधु करते हैं सरल होने की चेष्टा और इसलिए साधु जितनी सरल होने की चेष्टा करते उतने ही जटिल और कॉम्प्लेक्स हो जाते सरल होने की कोई चेष्टा करेगा तो जटिल हो जाएगा हाँ ये हो सकता है कि सरल होने में वो दो वस्त्र बचा ले लंगोटी बचा ले एक बार भोजन करने लगे झाड़ के नीचे सोने लगे ये सब हो सकता है लेकिन फिर भी सरलता नहीं होगी झाड़ के नीचे सोना इतना प्रयोजन और इतनी आयोजना से है झाड़ के नीचे सोना इतनी व्यवस्था और अनुशासन से है झाड़ के नीचे सोना इतने अभ्यास से है केस अभ्यास के पीछे जो चित्त है वो जटिल हो जाए वो कठिन हो जाए सरलता का अर्थ ही यही है कि महल के भीतर भी व्यक्ति ऐसे ही सो जाए जैसे झाड़ के नीचे। हमें एक तरह की कठिनता दिखाई आसानी से पड़ जाती है अगर हमें सम्राट को जो महलों में रहने का आदि रहा हो कीमतें वस्त्र जिसने पहने हो आज अचानक लंगोटी लगा के खड़ा कर दें तो उसे बड़ी कठिनाई होगी लेकिन कभी आपने सोचा कि जो लंगोटी लगाने का आदि होकर झाड़ के नीचे बैठा रहा हो उसे आज हम सिंहासन पर बैठा कीमती वस्त्र पहना दे तो कठिनाई कुछ कम होगी उतनी ही कठिनाई होगी ज्यादा भी हो सकती ज्यादा भी हो सकती क्योंकि महल में रहने के लिए विशेष अभ्यास नहीं करना पड़ता झाड़ के नीचे रहने के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है सुंदर वस्त्र पहनने के लिए कोई आयोजना और साधना नहीं करनी पड़ती निर्वस्त्र होने के लिए साधना और आयोजना करनी पड़ती है। तो वो जो निर्वस्त्र खड़ा है उसे अगर अचानक हम वस्त्र दे दे तो हमारे वस्त्रों को वो बड़ी ही कष्ट पाएगा उसके भीतर कठिनाई होगी डायजनी एक फकीर सुखरात से मिलने गया था सुखरात बहुत सरल व्यक्ति था वैसा सरल व्यक्ति जिसने सरलता को साधा नहीं क्योंकि जिसने साधा वो तो जटिल हो गया सरलता भी साधकर लाई जाए कल्टीवेट करनी पड़े तो जटिल हो जाती है। सुक्राल सर्व व्यक्ति था उसने सरलता को कभी साधा नहीं था उसने असरलता के विपरीत किसी सरलता को कभी पकड़ा नहीं था डाली जटिल था उसने सरलता को साधा था वो अक्सर नग्न रहता या अगर कभी कपड़े तो की पहनता तो चीतलों से जोड़कर पहनता अगर कभी नए कपड़े उसे कोई भेंट कर देता तो उनको पहले काट के टुकड़े करवा के पुनः जुड़वा के तभी उन्हें पहनता अगर कोई नए कपड़े भेंट कर देता तो पहले उन्हें गंदे करता सड़ाता खराब करता फिर चीतले बनाता फिर उन्हें जोड़ता सरलता का अभ्यासी था सुक्रात को मिलने आया सुक्रात से उसने कहा तुम्हें इन इतने सुंदर वस्त्रों में देखकर मुझे लगता है कैसे तुम साधु हो कैसी तुम्हारी सरलता शुक्रांत हंसने लगा और उसने कहा हो सकता है सरल मैं ना हूं हो सकता है तुम जो कहते हो वो ठीक है डाय जनीज नहीं समझ पाया होगा कि सरल व्यक्ति का ये लक्षण तो डायल ने कहा कि तुम खुद ही स्वीकार करते हो यही तो मैंने लोगों से कहा था कि सुखराज सरल आदमी नहीं तुम खुद भी स्वीकार करते हो मोर लगाते हो मेरी बात पर सुखराज ने कहा तुम कहते हो तो इनकार करने का मैं कोई कारण नहीं पाता हूं असरल ही होंगे डायलिस खिलखिला जब वो उतर रहा था नीचे तो सुक्रात का शिष्य प्लेटो उसे द्वार पर मिला उसने प्लेटो से कहा कि सुनो तुम्हारे गुरु ने लोगों के सामने स्वीकार की है ये बात कि वो सरल नहीं है प्लेटो ने नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि तुम्हारे फटे चित्रों में जो छेद हैं उनमें से सिवाय अहंकार की ओर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है तुम कृपा करके नंगे कभी मत होना नहीं तो सिवाय अहंकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हारे छेद में से सिर्फ अहंकार ही दिखाई पड़ता है ने कहा तुम समझ ही नहीं पाए यही तो सरल आदमी का लक्षण है कि तुम मुझसे कहने जाओ कि तुम सरल नहीं हो तो वो स्वीकार कर लेगा और तुम्हारी ये घोषित सरलता बड़ी असरल बहुत जटिल है सरलता अगर सचेष्ट है तो जटिल हो जाती और जटिलता भी अगर है तो सरल हो जाती असली सवाल द्वंद्व के बीच चुनाव का नहीं है जब भी हम दो में से किसी एक को चुनते हैं तो बड़ी मजे की बात यह है कि उससे विपरीत तत्काल मौजूद हो जाता है अगर हमने अहिंसा साधी तो हमारे भीतर हिंसा का तत्व तत्काल मौजूद हो जाता इसलिए जो भी अहिंसा साधेगा वो बहुत सूक्ष्म रूप से हिंसक हो जाएगा उसकी हिंसा को पहचानना मुश्किल होगा लेकिन वो हिंसक हो जाएगा जो ब्रह्मचर्य साधेगा वो बहुत गहरे तल पर कामातुल हो जाएगा विपरीत के बिना हम कुछ साध ही नहीं सकते क्योंकि साधने के लिए विपरीत से लड़ना पड़ता है और मजे की बात है जिससे हम लड़ते हैं उस जैसे ही हम हो जाते हैं एक बार ये तो हो सकता है कि मित्र का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े लेकिन ये नहीं हो सकता कि शत्रु का प्रभाव ना पड़े मित्र से तो आप अप्रभावित भी रह सकते है लेकिन शत्रु ऐसी अप्रभावित रहना असंभव है शत्रु का तो संस्कार पड़ेगा ही अगर किसी ने तय किया कि मैं हिंसा का शत्रु हूँ तो वो कितने ही अहिंसा साधले भीतर गहरे में वो हिंसक ही बना रहेगा और किसी ने अगर निर्णय लिया कि मैं निर अहंकारी होकर रहूंगा अहंकार पहुंच डालूंगा तो डायोजनी जैसी हालत होगी चीतनों के छेदों से सिवाय अहंकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा लाउस से कह रहा है असरल और सरल एक दूसरे की भाव की सृष्टि करते हैं अगर आपको ये पता चल गया है कि आप सरल हैं, तो आप जानना कि आप असरल हो चुके अगर आपको ये ख्याल आ गया कि मैं अहिंसक हूँ तो आप जानना कि आपकी हिंसा पुष्ट हो चुकी है अगर आप कहने लगे कि मैं ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो गया हूं, तो आप जानना कि आप अब ब्रह्मचरी की खाई में गिर गए अगर आपने कहीं घोषणा की कि मैंने ईश्वर को पा लिया है तो आप पक्का समझ लेना कि आपका हाथ ईश्वर पर से छिटक गया है। ये जो घोषणाएं हैं ये घोषणाएं हम विपरीत के लिए ही तो कर रहे हैं और विपरीत से बचा नहीं जा सकता इसलिए सरलता अघोषित होती है होती है जिसमें होती है उसे भी उसका पता नहीं होता इसे ऐसा समझें, जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको स्वास्थ्य का कोई पता नहीं होता स्वास्थ्य का पता सिर्फ बीमार आदमी को होता है बड़ी उल्टी लगती बात पर ऐसा ही सत्य है अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको स्वास्थ्य का पता ही नहीं होता बीमारी खटकती है तो स्वास्थ्य का पता चलता है बीमारी दरवाजा धकथकाती है तो स्वास्थ्य का पता चलता है सिर्फ बीमार लोग शरीर के प्रति बोध से भरे होते हैं स्वस्थ आदमी को शरीर का बोध नहीं होता इसलिए आयुर्वेद में तो स्वस्थ आदमी का लक्षण है विदेह भाव द फीलिंग ऑफ बॉडी वही आदमी स्वस्थ है जिसे बॉडी का शरीर का पता नहीं चलता अगर पता चलता है तो वो बीमार है असल में जिस हिस्से में आपको पता चलता है शरीर का वो हिस्सा बीमार होता है अगर आपको पता चलता है कि पेट है तो उसका मतलब पेट बीमार है आपको पता चलता है कि सिर है तो उसका अर्थ है कि सिर बीमार है आपको कभी सिर का पता चला है बिना हेड का कोई पता नहीं चलता अगर थोड़ा भी पता चलता तो उसी मात्रा में हेडेक मौजूद है स्वास्थ्य तो सहज स्थिति है उसका कोई पता नहीं चलता जिस दिन कोई व्यक्ति सच में सरल हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो सरल है वो इतना सरल हो जाता है कि दूसरे उससे आके कहें कि तुम असरल मालूम पढ़ते हो तो वो स्वीकार कर लेगा वो इतना प्रभु को उपलब्ध हो जाता है कि दूसरे उससे आके कहें कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो उसके लिए भी राजी हो जाएगा वो इतना अहिंसक हो जाता है कि उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैं अहिंसक हूं क्योंकि ख्याल तो सिर्फ हिंसक को ही हो सकता है विस्तार और संक्षेप एक दूसरे की आकृति का निर्माण करते हैं विस्तार बड़ी बात मालूम पड़ती है संक्षेप छोटी बात मालूम पड़ती है ब्रह्मांड बहुत बड़ी बात है और छोटा सा अणु बहुत छोटी बात है लेकिन अणु अणु मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं अणुओं को हटाने ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा बूंद को हटा सागर रिक्त हो जाएगा हालांकि सागर को कभी पता नहीं कि बूंद ही उसका निर्माण करती और अगर बूंद और सागर की चर्चा हो तो बूंद को सागर स्वीकार भी नहीं करेगा कि तू मुझे निर्माण करती यद्य बूंद बूंद ही मिलकर सागर बनता है सागर बूंदों के जोड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और अगर बूंद बूंद से जोड़ के सागर बनता है तो बूंद भी छोटा सागर ही है तो बूंद को अन्य कुछ कहना उचित नहीं छोटा सागर है तभी तो बूंद बूंद मिलकर बड़ा सागर बन जाता होगा तो अगर हम ऐसा कहें तो भूलना होगी कि बूंद छोटा सागर है सागर बड़ी बूंद है यही सत्य के करीब है कि सागर बड़ी बूंद है और बूंद छोटा सागर है जिसे हम विस्तार कहते हैं जिसे हम विराट कहते हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वो भी अणु ही है और जिसे हम अणु कहते हैं वो भी ब्रह्मांड ही उपनिषदों के ऋषियों ने कहा है कि पिंड और ब्रह्मांड में भेद नहीं जाना छोटे में और बड़े में अंतर नहीं पाया ना कुछ और सब कुछ को एक ही जैसा देखा लाओस से कहता है कि ये ये जो हमें इतना इतना भेद दिखाई पड़ता है ये सारा का सारा भेद भ्रांति है अगर हम वैज्ञानिक से पूछें तो वो भी लावसे की इस बात से राजी होगा और ये जान के आप हैरान होंगे कि पश्चिम के कुछ नव युवक वैज्ञानिक लावसे में बहुत उत्सुक हैं। और इस संबंध में भी चिंता चलती है वैज्ञानिकों में कि क्या कभी लाओसे को आधार बनाकर किसी नए विज्ञान का जन्म हो सकेगा और एक बहुत कीमती विचारक और गणितज्ञ ने एक किताब लिखी है ताओ और विज्ञान लाओसे के विचार से क्या है? और तरह के विज्ञान का जन्म नहीं होगा होगा क्योंकि पश्चिम का जो विज्ञान निर्मित हुआ है वो उस यूनानी धारणा के ऊपर खड़ा है जो विपरीत को स्वीकार करती है पश्चिम का सारा विज्ञान अरेस्टेटोलियन है अरस्तु के सिद्धांत पर खड़ा है और लाओसे से बड़ा विरोधी अरस्तु का दूसरा नहीं अगर हम ठीक से समझें तो दुनिया में दो ही विचार है एक अरस्तु का और एक लाओस्य का पूरब का सारा विचार लाव से का विचार है और पश्चिम का सारा विचार अरस्तु का तो इन दोनों के थोड़े भेद को हम में ले लें तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी अरस्तु कहता है कि अंधेरा अंधेरा है प्रकाश प्रकाश दोनों विपरीत हैं दोनों का कोई मिलन नहीं और वो कहता है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जलाव दिया और अंधेरा मिट जाता है बुझाव दिया और अंधेरा आ जाता है अंधेरा तब आता है जब प्रकाश नहीं होता प्रकाश जब होता है तब अंधेरा मिट जाता है तो लाउस से कह, अरस्तु कहता है कि अंधेरा अंधेरा है प्रकाश प्रकाश है दोनों में कोई मेल नहीं अरस्तु का पूरा सिद्धांत उसका पूरा का पूरा तर्कशास्त्र एक बुनियाद पर खड़ा है और वो ये है कि ए इज ए बी इज B एंड B, A कैन नॉट बी बी आ आ है, बा, बा है, और आ कभी बा नहीं हो सकता लास्ट का पूरा सिद्धांत अगर हम अरस्तु की भाषा में बनाना चाहें तो वो ये है कि ए इज ए एंड ऑल्सो बी एंड ए कैन नॉट रिमेन ए विदाउट बिकमिंग बी आ आ और बा भी. और आ आ नहीं रह सकता बिना बा बने अरस्तु का सिद्धांत ठोस धारणा का है लाव का सिद्धांत तरल लिक्विड धारणा का है लाओसे कहता है चीजें इतनी तरल हैं कि अपने विपरीत में बह जाती हैं। खाई शिखर बन जाती है शिखर खाई बन जाता है कल जहाँ खाई थी आज वहाँ शिखर है आज जहाँ शिखर है कल वहाँ खाई हो जाएगी जीवन मृत्यु बन जाती है मृत्यु से पुनः जीवन अविष्कृत हो जाता है जवानी बुढ़ापा बनती जाती है बूढ़े नए बच्चों में जन्म लेते चले जाते नहीं अंधेरा अंधेरा नहीं है प्रकाश प्रकाश नहीं अंधेरा प्रकाश का ही धीमा रूप है और प्रकाश अंधेरे का ही प्रखष रूप है लावस्य और अरस्तु ऐसा निर्णायक स्थिति है जगत में तो पश्चिम के वैज्ञानिक सोचते हैं इस दिशा में कि अगर कभी लाओस्य को आधार बना के विज्ञान विकसित हो तो दूसरा ही डायमेंशन होगा अभी तो अरस्तु को मान के विज्ञान विकसित हुआ पश्चिम का पूरा विज्ञान ग्रीक विचार पर खड़ा है अरस्तु पिता है। अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए उन्हीं का फैलाव 2000 साल में हुआ है अरस्तु और आइंस्टीन अलग अलग नहीं एक ही श्रृंखला के हिस्से तर्क वही है सोचने का ढंग वही है लाओस से तो बिल्कुल विपरीत है अगर लाओस से कभी विज्ञान का आधार बने तो दूसरी ही साइंस पैदा होगी जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी दृष्टि क्या होगी अगर उसको उदाहरण से समझे अगर अरस्तु की बात सही है तो हम मृत्यु को नष्ट करके जीवन को बचा सकेंगे बल्कि जितना हम मृत्यु को नष्ट करेंगे जीवन उतना ही ज्यादा बचेगा और अगर हम किसी दिन मृत्यु को बिल्कुल ही नष्ट कर दें तो परम जीवन बचेगा जीवन ही जीवन बचेगा लाह्य के हिसाब से स्थिति उल्टी अगर हमने मृत्यु को नष्ट किया तो हम जीवन को नष्ट कर देंगे और अगर मृत्यु बिल्कुल नष्ट हो गई तो जीवन बिल्कुल शून्य हो जाएगा अब इसे हम देखें कि वस्तुतः घटता घटघटना गट क्या घटी है ये बड़े मजे की बात है कि हमने जितनी बीमारियां नष्ट की आदमी का स्वास्थ्य उतना कम हुआ है आदमी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ है बीमारियां घटने से लाओसे के जमाने का आदमी जितना स्वस्थ था उतने स्वस्थ हम नहीं है हालांकि लाहे के जमाने में बीमारियों से लड़ने के इतने उपाय नहीं थे जितने हमारे पास आज भी जंगल का आदिवासी है उसके पास बीमारी से लड़ने के बहुत उपाय नहीं है बीमारियां बहुत हैं उपाय बिल्कुल नहीं है स्वस्थ वो हमसे बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य के उसके इतने प्रमाण हैं कि हैरानी होती है। अफ्रीकी जंगल में आज भी जो असभ्य कोमे है उनके शरीर पर बनाया गया कैसा भी घाव बिना किसी इलाज के 48 घंटे में भर जाता बिना किसी इलाज के कुल्हाड़ी मार दी है पैर पर 48 घंटे में घाव भर जाए वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अपूर्व है वही स्वास्थ्य की इतनी ऊर्जा वही वाइटेलिटी 24 घंटे में किसी भी तरह के घाव को भर देती है बिना किसी इलाज और या जो इलाज है वो बिल्कुल इलाज नहीं है कोई पत्ता बांध लिया है कोई कुछ कर लिया उससे कोई लेना देना नहीं उसका कोई साइंटिफिक संबंध नहीं है पत्ते से उस घाव के भरने का पत्ता तो सिर्फ बहाना है शरीर ही घाव को भर लेता है अफ्रीका के जंगल के, के आदिवासी के पास बीमारिया बहुत है चारों तरफ इलाज का कोई उपाय नहीं मेडिसिन की कोई समझ नहीं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कोई चिकित्सक नहीं फिर भी स्वास्थ्य अपूर्व है लाओ से सही हो सकता है लाओ से कहता है तुम जितना बीमारियां खत्म करने में लगोगे उतना ही तुम स्वास्थ्य भी समाप्त कर लोगे क्योंकि ये जगत द्वैत पर निर्भर है तुम एक तरफ की ईटे गिराओगे दूसरी तरफ की विपरीत तत्काल गिर जाएंगे और अब पश्चिम का वैज्ञानिक भी इस पर सोचने लगा है कि लाहौस की बात में सच्चाई हो सकती है कहानी है पुरानी लाहौस को मानने वाला एक बूढ़ा अपने जवान बेटे के साथ बूढ़े की कोई नब्बे वर्ष अपने जवान बेटे के साथ दोनों अपने बगीचे में जहां बैल या घोड़े जोतना चाहिए पानी की मोट में दोनों जुटके और पानी खींच रहे हैं स वहाँ से गुजरता है कन्फ्यूशियस और लाओसे में वैसा ही विपरीत भेद है जैसा अरस्तु और लाओस में कन्फ्यूशियस अरेस्टेटोलियन है उसके सोचने का ढंग अरस्तु जैसा है इसलिए पश्चिम कन्फ्यूशियस को बहुत सम्मान दिया पिछले 300 वर्षों में लाओस से का सम्मान अब बढ़ रहा है अब ख्याल में आया क्यूँकी विज्ञान बड़ी अजीब हालत में पड़ गया बड़ी मुश्किल में पड़ गया कन्फ्यूशियस गुजरता है बगीचे के पास देखता है नब्बे साल का बूढ़ा अपने तीस साल के जवान बेटे को दोनों जूते हैं पसीने से तरबतर हो रहे हैं पानी खींच रहे हैं कंफ्यूशस को दया आई उसने कहा पागल तुम्हें पता नहीं मालूम होता है बूढ़े के पास जाकर उसने कहा कि तुम्हें पता है की अब तो शहरों में हमने घोड़ों से या बैलों से पानी खींचना शुरू कर दिया तुम क्यों जुटे हुए इसके भीतर उस बूढ़े ने कहो मेरा जवान बेटा ना सुन ले कन्फ्यूशस बहुत हैरान हुआ तो थोड़ी देर से आना जब मेरा बेटा घर भोजन करने चला जाए जब बेटा चला गया वापस आया उसने कहा तुमने बेटे को क्यों ना सुनने दिया उस बूढ़े ने कहा कि मैं 90 साल का हूँ और अभी 30 साल के जवान से लड़ सकता हूँ लेकिन अगर मैं अपने बेटे को घोड़े जुटवा दू तो 90 साल की उम्र में मेरा जैसा स्वास्थ्य उसके पास फिर नहीं होगा घोड़ो के पास होगा बेटे के पास नहीं होगा ये बात तुम मत कहो मेरा बेटा सुन ले तो उसका जीवन नष्ट हो जाए हमें पता चल गया है हमें पता चल गया है कि शहरों में घोड़े जितने लगे और हमें ये भी पता चल गया है कि मशीनें भी बन गई हैं जो पानी को कुएं से खींच लें और हमारा बेटा चाहेगा कि मशीनों से खींच ले। लेकिन जब मशीनें कुएं से पानी खींचेंगी तो बेटा क्या करेगा उसके शरीर का क्या होगा उसके स्वास्थ्य का क्या होगा हम एक तरफ जो करते हैं तत्काल उसका दूसरी तरफ परिणाम होता है और लाओ से सही है तो परिणाम बहुत भयंकर होता है उदाहरण के लिए हम गहरी नींद सोना चाहते हैं, तो जो आदमी गहरी नींद सोना चाहता है वो विश्राम का प्रेमी है और जो विश्राम का प्रेमी है वो श्रम ना करेगा और जो श्रम ना करेगा वो गहरी नींद ना सो सकेगा लाह से कहता है श्रम और विश्राम संयुक्त थे अगर तुम विश्राम चाहते हो तो गहरा श्रम करो इतना श्रम करो कि विश्राम उतर आए तुम्हारे ऊपर लेकिन हम अरस्तु के ढंग से सोचेंगे तो विश्राम और श्रम तो विपरीत अगर मैं विश्राम का प्रेमी हूं गहरी नींद लेना चाहता हूँ तो मैं दिन भर आराम से बैठा रू लेकिन जो दिन भर आराम से बैठा रहेगा रात का आराम उसका नष्ट हो जाए क्योंकि विश्राम के लिए श्रम के द्वारा अर्जन करना पड़ता है इट हैज टू बी अर्न विश्राम में जाना है तो श्रम में अर्जन करना पड़ेगा और या फिर बिना विश्राम के रांची रहना पड़ेगा तो बड़ी मजेदार घटना घटती है कि जो विश्राम का प्रेमी है वो दिन भर विश्राम करता है रात की नींद खो देता है और जितनी रात की नींद खोता है दूसरे दिन उतना ही विश्राम करता है कि नींद की कमी पूरी कर ले जितनी कमी पूरी करता है उतनी रात की नींद नष्ट होती चली जाती है एक दिन वो पाता है एक चक्कर में पड़ गया है जहाँ विश्राम असंभव हो जाता है लाउस से कहता है विश्राम चाहते हो तो उल्टी तरफ जाओ श्रम करो क्योंकि श्रम और विश्राम विपरीत नहीं सहयोगी संगी है साथी जितना गहरा श्रम करोगे उतने गहरे विश्राम में चले जाओगे और इससे उल्टा भी सही है जितने गहरे विश्राम में जाओगे दूसरे दिन उतनी ही बड़ी श्रम की क्षमता लेकर जगोगे अगर ये ख्याल आ जाए तो लाओ से कहेगा कि सवाल विपरीत को नष्ट करने का नहीं है सवाल विपरीत के उपयोग करने का है का अरस्तु कहता है कि प्रकृति बीमारियां देती है तो प्रकृति से लड़ो इसलिए पश्चिम का पूरा विज्ञान प्रकृति से संघर्ष है सारी भाषा लड़ाई की है अरसल ने किताब लिखी कॉन्केस्ट ऑफ नेचर प्रकृति पर विजय सारा संघर्ष की भाषा है लाव से हंसेगा लाव से कहेगा तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम प्रकृति के एक हिस्से हो तुम विजय पा कैसे सकोगे जैसे मेरा हाथ मेरे ऊपर विजय पाने निकल जाए तो क्या होगा जैसे मेरा पैर सोचने लगे कि मुझ पे विजय पा ले तो क्या होगा मूढ़ता होगी लाभ से कथा प्रकृति पर विजय नहीं पाई जा सकती क्योंकि तुम प्रकृति हो और जो विजय पाने चला है वो प्रकृति का ही हिस्सा है विजय पाने की कोशिश में तुम सिर्फ तनाव से भर जाओगे संताप से भर जाओगे प्रकृति को जियो विजय पाने मत जाओ प्रकृति से लड़के तुम उसके राज मत पूछो प्रकृति से प्रेम करो उसमें डूबो वो अपने राज खोल देती अगर किसी दिन लाव से ऊपर साइंस का पूरा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा हो तो साइंस बिल्कुल दूसरी होगी लड़ने की भाषा में नहीं होगी सहयोग की भाषा में होगी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोऑपरेशन, संघर्ष नहीं सहयोग तब हम और ही ढंग से सोचेंगे और जो आदमी संघर्ष की भाषा में सोचता है उसका तर्क वही है कि आ आ है, है। बा बा है। इसलिए अगर आ को पाना है तो बा को हटाओ तो आ बढ़ जाए। अगर स्वास्थ्य पाना है तो बीमारी से लड़ो बीमारी हटा डालो तो स्वास्थ्य बढ़ जाएगा नहीं पढ़ता था मैं रथ चाइल्ड का संस्मरण उसने अपना पूरा मकान एयर कंडीशन किया है उसका पोर्च भी एयर कंडीशन है कार भीतर आती है तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है कार बाहर जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है एयर कंडीशन कार है उसमें बैठ के वो अपने दफ्तर के एयर कंडीशन पोर्च में उतरता है फिर अपने एयर कंडीशन दफ्तर में चला जाता है फिर उसको 25 बीमारियां आनी शुरू होती फिर चिकित्सक उससे कहते हैं कि तुम दो घंटे गर्म पानी के टब में बैठे रहो फिर वो दो घंटे गर्म पानी के टब में बैठ के पसीना निकलवाता है। फिर उसको ख्याल आता है कि मैं क्या कर रहा हूं एयर कंडीशन करके सारी व्यवस्था में पसीने को रोक रहा हूं फिर पसीनों को रोककर दो घंटे टब में बैठ के पसीने को निकाल रहा फिर पसीना ज्यादा निकल गया गर्मी मालूम पड़ती इसलिए एयर कंडीशन में बैठ के अपने को ठंडा कर रहा फिर ज्यादा ठंडा हो गया फिर पसीना नहीं निकला बीमार पड़ता हूँ तो फिर ये मैं कर क्या रहा करीब करीब संघर्ष की जो भाषा है वो ऐसे ही द्वंद्व में डाल देती है लाउस से कहता है कि जिसको हम विपरीत कहते हैं वो विपरीत नहीं और अगर ठंडक का मजा लेना है धूप तो का मजा लिए बिना नहीं लिया जा सकता ये उल्टी दिखाई पड़ती है बात लेकिन मैं भी कहता हूं कि लाव से ठीक कहता है अगर ठंडक का मजा लेना है तो धूप का मजा लिए बिना नहीं लिया जा सकता है और जिसने पसीने का सुख नहीं लिया वो शीतलता का सुख न ले पाएगा जिसने पसीने का सुख नहीं लिया उसके लिए शीतलता भी बीमारी हो जाएगी और जिसने बहते हुए पसीने का आनंद लिया है वही ठंडी शीतलता में बैठ के शीतलता का भी आनंद दे पाएगा असल में जो गर्म होना नहीं जानता वो ठंडा नहीं हो पाएगा ये विपरीत नहीं है ये संयुक्त है और दोनों का संयोग ही जीवन का संगीत है इसलिए लाव से कहता है उच्चता और नीचता का भाव एक दूसरे के विरोध पर अवलंबित है संगीत के स्वर और ध्वनिया परस्पर संबद्ध होकर ही समस्वर बनती है संगीत के स्वर विपरीत स्वर विरोधी स्वर संयुक्त होकर लेबद्ध होकर श्रेष्ठ संगीत को जन्म देते हैं जिसको हम हारमोनी कहते हैं संगीत की लय कहते हैं वो विपरीत स्वरों का जमाव है जब हम स्वरबुल करते हैं तब भी हम उन्हीं ध्वनियों का उपयोग करते हैं जिन ध्वनियों का उपयोग हम संगीत के पैदा करने में करते हैं फर्क क्या होता गुल में वे ही ध्वनियां अराजक होती हैं कोई तालमेल नहीं होता उनमें संगीत में वे ही ध्वनियां तालयुक्त हो जाती हैं एक दूसरे के साथ सहयोग में बंध जाती है इस मकान को गिरा के हम ईटों का ढेर लगा दे तो भी पदार्थ तो यही होगा ईटें यही होंगी फिर इन्हीं ईटों का फैलाव करके हम एक सुंदर मकान बना लेते स्वर और ध्वनियां तो वही हैं जो बाजार के सोरगुल में सुनाई पड़ती है वे ही स्वर हैं, वे ही ध्वनियां हैं। संगीत में क्या होता है हम उनकी अराजकता को हटा देते उनकी आपस की कलह को हटा देते और विपरीत के बीच भी मैत्री स्थापित कर देते वे ही स्वर वे ही ध्वनिया अपूर्व संगीत बन जाती है और अगर कोई सोचता हो कि हम एक ही तरह के स्वर से संगीत पैदा कर लेंगे तो वो पागल एक ही तरह के स्वर से संगीत पैदा नहीं होगा संगीत के लिए अनेक स्वर चाहिए विभिन्न स्वर चाहिए विपरीत विरोधी दिखने वाले स्वर चाहिए तभी संगीत निर्मित होगा ये जो हमारे मन में बचपन से ही बैठी हुई अस्तोलियन धारणा है उससे मुक्त हुए बिना अल्लाह से को समझना बहुत कठिन है हमारे मन में सदा ही यही बात है कि हम चीजों को देखने का हमारा जो गैस्टाल्ट हमारा जो ढंग है वो सदा विपरीत में हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो तत्काल विपरीत की भाषा में उसे तोड़कर सोचते हैं कहीं भी अगर एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है तो आप तत्काल सोचते हैं वो शत्रु लेकिन वो मित्र भी हो सकता है और जो जानते हैं वो कहेंगे मित्र है कबीर तो कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए वो जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको तो अपने ही पास में आंगन कुटी छाप के अच्छी जगह बना के पास ही ठहरा लो क्योंकि वो ऐसी ऐसी काम की बातें कहेगा कि जो हो सकता है तुमसे कोई भी ना कहे कम से कम जो तुम्हारे मित्र हैं, वो कभी ना कहेंगे वो ऐसी बातें कह सकता है जो तुम्हें अपने आत्मदर्शन में उपयोगी हो जाएं, वो ऐसी बातें कह सकता है जो तुम्हें तो स्वयं से मिलाने में मार्ग बन जाएं, उसे तो अपने पास ही ठहरा लो अब कबीर लाउसी की बात कह रहे हैं, वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसके प्रति भी शत्रुता का भाव ना लो कोई जरूरत नहीं उसकी निंदा का भी उपयोग हो सकता है उसकी निंदा भी एक समस्वर संगीत बन सकती है लेकिन हम उल्टे लोग हैं निंदा की तो बात दूसरी अगर कोई आके अचानक हमारी प्रशंसा करने लगे तो भी हम चौंकते हैं कि कोई गड़बड़ होगी नहीं तो कोई किसी की प्रशंसा करता है जरूर कोई मतलब होगा खुशामद के पीछे जरूर कोई मतलब होगा प्रशंसा कर रहा है तो जरूर अब कुछ न कुछ मांग करेगा या तो कर्ज लेने आया होगा या पता नहीं आगे क्या बात निकलेगा प्रशंसा सुन भी हम चौंक जाते हैं निंदा की तो बात बहुत दूर है लाव से जीवन को देखने की जो हमारी व्यवस्था है एक व्यवस्था तो ये है कि हम सारे जगत की शत्रुता में खड़े हैं बीमारी भी दुश्मन है मौत भी दुश्मन है बुढ़ापा भी दुश्मन है आसपास के लोग भी दुश्मन है प्रकृति भी दुश्मन है समाज भी दुश्मन है सारा जगत सारा परमात्मा हमारे खिलाफ लगा हुआ है और एक हम इस सारे संघर्ष को पार करके हमें जीना एक तो ये है, एक तो ये ढंग है और दूसरा ढंग ये की चांदारे और आकाश और पृथ्वी और परमात्मा और समाज और पशु और पक्षी और वृक्ष और पौधे और सब बीमारी भी दुश्मन भी मौत भी मेरे साथी हैं है संगी सब मेरे जीवन के हिस्से उन सब के साथी मैं हूँ मैं उनके बिना ना हो पाऊंगा ये दूसरा गैस टाल ये जिंदगी का दूसरा ढंग है निश्चित ही पहले ढंग का अंतिम परिणाम चिंता होगी एंजाइटी होगी अगर सारी दुनिया से लड़ना ही लड़ना है 24 घंटे सुबह से शाम तक लड़ना ही लड़ना है तो जिंदगी आनंद नहीं हो सकती और लड़के भी मरना ही पड़ेगा रोज रोज हारना ही पड़ेगा क्योंकि लड़के भी कौन जीता है मौत तो आएगी बुढ़ापा आएगा ही बीमारी आएगी ही लड़ के भी सब आएगा और हम लड़ते ही रहेंगे और ये सब आता ही रहेगा इसका अंतिम परिणाम क्या होगा हम सिर्फ खोखले हो जाएंगे और चिंता के सिवाय हमारे भीतर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा पश्चिम के विज्ञान के चिंतन ने करीब करीब ऐसी हालत पैदा कर दी हर चीज से लड़ना सब चीज से भयभीत होना क्योंकि तो जब लड़ना है तो भयभीत होगी और जब लड़ना है तो हरेक के विपरीत सुरक्षा का आयोजन करना है हिटलर शादी नहीं किया इसलिए कि शादी कर ले तो कम से कम एक स्त्री तो कमरे में सोने की हकदार हो जाएगी और रात वो गर्दन दबा देगी अगर सारी दुनिया से ही संघर्ष है फ्रैड के हिसाब से पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो एक कल है एक कॉन्फ्लिक्ट वो अरस्तु के विचार का फैलाव है सब पूरा पश्चिम का चिंतन पति और पत्नी के बीच जो संबंध है फ्रैड उससे कहता है ए सेक्सुअल वार्श वो कोई प्रेम वगैरह नहीं वो सिर्फ एक काम युद्ध है जिसमें पति पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश में लगा है पत्नी पति को डोमिनेट करने की कोशिश में लगी है जो होशियार हैं वो इस अधिकार की और डोमिनेशन की कोशिश को श्रेष्ठ ढंगों से करते हैं जो गवार है वो सीधा लफ उठा के संघर्ष कर रहे हैं बाकी संघर्ष है ये एक गेस्टाल है। जिसमें सभी संबंध ऐसे हो जाएंगे ऐसा नहीं कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ही विकृत होगा जब संबंध विकृत होने की दृष्टि होगी तो कोई भी संबंध नहीं बचेगा बाप और बेटे के बीच तब संघर्ष है तुर्गनेव की किताब है बहुत प्रसिद्ध फादर्स एंड सन्स पिता और पुत्र जिसमें तुर्ग्नेव ने यह कहा है कि पिता और पुत्र के बीच निरंतर संघर्ष कोई संबंध नहीं सिवाय संघर्ष के बेटा जो है वो बाप का हकदार इसलिए बाप को हटाने की कोशिश में लगा है वो जगह छोड़ दे बेटा उसकी जगह बैठ जाए ये गेस्ट है देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा कि बेटा बाप को हटाने की कोशिश में लगा लगाए तो एक चाबी दो दूसरी चाबी दो तीसरी चाबी दो अब तुम घर बैठो अब रिटायर हो जाओ अब दुकान पर बैठने दो दफ्तर में बैठने दो बेटा एक कोशिश में लगा है बाप एक कोशिश में लगा है पैर जमा के कि जब तक बन सके तब तक वो वहीं खड़ा रहा बेटे को ना घुस जाने दे इसे ऐसा देखने में कोई कठिनाई नहीं है ऐसा देखा जा सकता है ऐसा है जैसा हमने जिंदगी बनाई है जिस ढंग से उसमें ऐसा है और बड़े मजेदार बात है कि बाप बेटे को बड़ा कर रहा है पाल रहा है पोस रहा है और सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी जगह छीन लेगा कल उसको शिक्षित कर रहा है सिर्फ इसलिए कि कल वो उसके खाते बही पे कब्जा कर लेगा उसको बीमारी से बचा रहा है उसको शिक्षित कर रहा है उसको बड़ा कर रहा है इसलिए कि कल वो चाबी छीन लेगा माँ बेटे की शादी करने के पीछे पड़ी है कल उसकी पत्नी आ जाएगी और वो पत्नी सब छीनना शुरू कर देगी और तब कलहे शुरू होगी और वो कलह जारी रहेगी गेस्टाल्ट क्या है हमारे देखने का अगर हम जीवन को एक कलह एक कॉन्फ्लिक्ट एक संघर्ष एक स्ट्रगल की भाषा में देखते हैं तो धीरे धीरे जीवन के सब परतों पर और सब संबंधों में संघर्ष हो जाएगा तब व्यक्ति अकेला बचता है और सारा जगत उसके विपरीत शत्रु की तरह खड़ा है सारा जगत प्रतिस्पर्धा में और अकेला में बचाऊ स्वभाव इतने बड़े जगत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर सिवा चिंता के पहाड़ के और क्या मिलेगा और चिंता के बाद भी विजय का कोई उपाय नहीं है क्योंकि पराजय ही होने वाली है बुढ़ापा आएगा ही मौत आएगी ही सब डूब ही जाएगा चाहे बाप कितना ही लड़े बेटे को दे ही जाना पड़ेगा चाहे सास कितनी ही लड़े बहु के हाथ में शक्ति पहुँच ही जाएगी और चाहे गुरु कितना ही संघर्ष करे शिष्य आज नहीं कल उसकी जगह बैठ ही जाएगा जीद ने एक सूत्र लिखा है लिखा है कि जिन जिन को मैंने धनुर्विद्या सिखाई उनका आखिरी निशाना मैं ही बना जिन जिन-जिन ने सीख लिया धनुर्विद्या बस तो वो आखिरी निशाना मुझे ही बनाने लगे वो ठीक ही कहा है। अगर गुरु और विद्यार्थी के शिष्य के बीच संघर्ष है तो यही होगा यही होगा कि गुरु विद्यार्थियों को इसलिए तैयार कर रहा है कि कल विद्यार्थी उसको हटाएगा ये सारी जिंदगी एक संघर्ष दूसरे को हटाने के लिए और सब तरफ दुश्मन है कोई मित्र नहीं जो मित्र मालूम पड़ते हैं वो थोड़े कम दुश्मन हैं बस इतना ही थोड़े अपने वाले दुश्मन हैं इतना ही कुछ लोग जरा दूर के दुश्मन हैं कुछ जरा पास के दुश्मन हैं जो पास के हैं जरा ख्याल रखते हैं जरा दूर के बिल्कुल ख्याल नहीं रखते बाकी दुश्मनी स्थित है लाओसे एक दूसरे गेस्टाल्ट को प्रस्तावित करता है और और लाओसे ने जिस तरह से उसे रखा है खास वो कभी आदमी के समझ में आ सके तो हम एक दूसरी ही संस्कृति और दूसरे ही जगत का निर्माण कर ले वो कहता है तुम अलग हो ही नहीं इसलिए शत्रुता का सवाल कहा तुम व्यक्ति हो ही नहीं क्योंकि व्यक्ति तुम सिर्फ इसीलिए दिखाई पड़ रहे हो कि तुम्हें समष्टि का कोई पता नहीं लेकिन जहां भी व्यक्ति है वहां समष्टि से जुड़ा है व्यक्ति हो ही नहीं सकता समष्टि के बिना तुम हो इसलिए कि और सब हैं वो जो वृक्ष दरवाजे पर खड़ा है वो भी तुम्हारे होने में भागीदार है लाओसे ने है अपने एक शिष्य को जो सामने के वृक्ष वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ने भेजा है उसे किसी ने वो पूरी शाखा तोड़ के लिए जा रहा है तो लाव से रोकता और कहता तुझे पता नहीं पागल कि ये वृक्ष अधूरा हुआ तो तू भी कुछ कम हुआ ये यहाँ सामने खड़ा था पूरा का पूरा तो हम कुछ और अर्थों में हरे थे आज इसका घाव हमारे भीतर भी हाव बन गए हम इतने अलग नहीं है हम सब जुड़े हैं हमने प्रकृति से वृक्ष काट डाले लाव से एक शाखा के तोड़ने पे ये कह रहा था हमने सारे सारे वृक्ष काट डाले सारे जंगल गिरा दिए अब हमको पता चल रहा है कि गलती हो गई जंगल हमने काटे इसलिए कि हमने सोचा जंगल मनुष्य का दुश्मन क्योंकि जंगल में मनुष्य को डर था जंगली जानवर थे भय था घबराहट थी जंगल काट काट के हमने जमीन साफ करके अपने नगर बसा लिये हम ये भूल ही गए कि हमारे नगरों में जो पानी गिरता था वो जंगल के बिना नहीं गिरेगा हमारे नगरों पर जो हवाएं बहती थी वो जंगल के बिना नहीं बहेंगे हमारे नगरों पर जो शीतलता छा जाती थी वो बिना जंगलों के नहीं छाएगी कि हम जंगल सब काट डालेंगे तो नगर हमारे सब उजा जाएंगे अब आज सारे यूरोप में मूवमेंट आंदोलन और वो आंदोलन इसलिए है कि वृक्ष अब न काटे जाए एक पत्ता भी काटना सख्त जुर्म है क्योंकि आदमी गिर जाएगा अगर वृक्ष गिर गए से ढाई हजार साल पहले एक डाल के टूटने पर कहता है कि तुझे पता नहीं पागल हम कुछ कम हो गए वो वृक्ष हमारा हिस्सा था हमारे अस्तित्व का जैसे कि एक तस्वीर में से एक पेंटिंग में से किसी ने एक कोने में एक वृक्ष को अलग कर लिया तो तस्वीर वही नहीं रह जाती तस्वीर कुछ और हो जाती एक छोटा सा बुरुस रंग की एक छोटी सी रेखा एक तस्वीर को पूरा बदल देती जरा सा इशारा अगर हमने जरा सा एक वृक्ष एक पेंटिंग में से निकाल लिया तो पेंटिंग वही नहीं रह जाती क्योंकि टोटल उसका समग्र रूप और हो जाता है सारा संबंध बदल जाता है आकाश के और झोपड़े के बीच में जो वृक्ष खड़ा था वो अब नहीं है अब आकाश और झोपड़े निपट नंगे होकर खड़े हो, हो जाते हमने काट डाले वृक्ष हमने सोचा कि हम आदमी के रहने के लिए अच्छी जगह बना लेंगे हमने जानवर मिटा डाले हमने कुछ जानवरों की जातियां बिल्कुल समाप्त कर दी अब इकोलॉजी से जो मूवमेंट चलता है इकोलॉजी कहलाता है उसका कहना है कि हमने जो जो चीज कमी कर ली है उस सब का परिणाम आदमी को भोगना पड़ रहा है जंगल में जो पक्षी गीत गाते हैं वे भी हमारे हिस्से और जिस दिन जंगल में कोई पक्षी गीत नहीं गाएगा उस दिन हम प्रकृति का जो संगीत है उसमें एक व्याघात उत्पन्न कर रहे हैं उस व्याघात के बाद हमारे चित्र उतने शांत न रह जाएंगे जितने उस संगीत के साथ थे पर हमें ख्याल नहीं आता क्यूँकी बड़ा है आदमी बहुत छोटे अपने घर में अपने कोने में जीता है उसे पता नहीं की आकाश में बादल चलते हैं अब या नहीं चलते वृक्षों पर फूल आते हैं कि नहीं आते वसंत में पक्षी गीत गाते हैं कि नहीं गाते पिछले तीन वर्ष पहले इंग्लैंड में एक किताब छपी थी साइलेंट स्प्रिंग मौन वसंत। पिछले तीन वर्ष पहले इंग्लैंड के वसंत में अचानक हैरानी का फर्क आ गया लाखों पक्षी अचानक वसंत के मौसम में वृक्षों से गिरे और मर गए लाखों ढेर लग गए रास्तों पर पक्षियों पूरा बसंत मौन हो गया और बड़ी मुश्किल हुई कि क्या हुई क्या बात हो गई रेडिएशन पर इंग्लैंड में जो प्रयोग चलते थे और एटॉमिक एनर्जी के जो प्रयोग चलते थे उनकी कुछ भूल चूक से वैसा हुआ लेकिन इंग्लैंड उस वसंत के बाद भीखा हो गया अब इंग्लैंड में वैसा वसंत नहीं आएगा कभी गाने वाले पक्षियों का बड़ा हिस्सा एकदम समाप्त हो गया उसको रिप्लेस करना मुश्किल है लेकिन अगर वैसा वसंत ना आएगा तो हम सोचेंगे क्या हमें फर्क पड़ता हमारी दुकान में क्या फर्क पड़ेगा हमारे रस्तर में क्या फर्क पड़ेगा नहीं पक्षी गाएंगे काश जिंदगी इतनी अलग अलग होती इतनी अलग अलग नहीं है वहां सब संयुक्त है सब जोड़ा है हर वो प्रकाश वर्ष दूर भी अगर कोई तारा नष्ट हो जाता है तो इस पृथ्वी पर कुछ कमी हो जाती है अगर कल चांद मिट जाए तो इस पृथ्वी पर फर्क हो जाए आपके सागर में लहरें न उठेंगी आपकी स्त्रियों का मासिक धर्म अव्यवस्थित हो जाएगा वो 28 दिन में नहीं आएगा फिर वो चांद की वजह से 28 दिन में आता सब कुछ और हो जाएगा एक छोटा सा अंतर और सारी चीजों की स्थिति बदल जाती है लाओस से कहता था कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा रहने दो स्वीकार करो वो सांची विपरीत को भी मत हटाओ जो बिल्कुल दुश्मन मालूम पड़ता है उसे भी बसा रहने दो उसे भी बसा रहने दो क्योंकि प्रकृति का जाल गहन है रहस्यपूर्ण है भीतर सब चीजें जुड़ी हैं, है, तो तुम्हें पता नहीं तुम एक हटा के क्या उपद्रव कर लोगे। अब जब इकोलॉजी की चर्चा सारी दुनिया में चलनी शुरू हुई है और और समझ बढ़ी है आदमी की तो ऐसा पता चलना शुरू हुआ की कि हम कितनी तरह से जुड़े हुए हैं कहना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कहना कि हम कितनी तरह से जुड़े हुए हैं उदाहरण के लिए अगर हम जंगलों को काट डालते हैं वृक्षों को हटा लेते हैं तो वृक्ष जो हमारे लिए जीवन का तत्व इकट्ठा करते हैं वो विलीन हो जाता है वृक्ष सूरज की किरणों को रूपांतरित करते हैं उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके पच जाए सूरज की किरण हमारे शरीर में नहीं पच पाएगी वृक्ष उसे पी के ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमारे भोजन के योग बनाते हैं वृक्ष जमीन से मिट्टी को खींचते हैं और भोजन निर्मित कर देते हैं आप कभी सोचते भी नहीं कि सब्जी आप खा रहे हैं भोजन वृक्षों ने उसे निर्मित किया है अगर वो निर्मित न करते तो नीचे सिर्फ मिट्टी का ढेर होता वो मिट्टी का ढेर सब्जी बन गई वो सब्जी बन के आपके पचने के योग हो गई आप पूरे 24 घंटे अपने श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और ऑक्सीजन को पचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं वृक्ष सारी कार्बन डाइऑक्साइड को पी के ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं अगर पृथ्वी पे वृक्ष कम हो जाएंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी रोज रोज एक दिन आप पाएंगे जीवन शांत हो गया क्यूँकी ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष कट गए लाहौस को तो पता भी नहीं था ऑक्सीजन का लालसों को पता भी नहीं था कि वृक्ष क्या कर रहे हैं फिर वो वो कहता है कि चीजें सब जुड़ी हैं तुम अकेले नहीं हो और जरा भी तुमने हेर फेर किया तो तुम में भी हेर फेर हो जाएगा एक इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस है एक संयुक्त अस्तित्व है उसमें अनस्तित्व भी जुड़ा है उसमें मृत्यु भी जुड़ी है उसमें बीमारी भी जुड़ी है उसमें सब संयोग थे अल्लाह से कहता है कि इन सबके बीच अगर सहयोग की धारणा हो विजय की नहीं साने की संग होने की, एकात्म की तो जीवन में एक, एक संगीत पैदा होता है वही संगीत धाव धाओ है वही संगीत धर्म है वही संगीत रित है लगता है ऐसा कि इकोलॉजी की समझ हमारी जितनी बढ़ेगी लाव से बाबत हमारी जानकारी गहरी होगी क्योंकि तो जितना हमें पता चलेगा चीजें जुड़ी है उतना ही हमें बदलाहट करने की जल्दी छोड़नी पड़ेगी अब अभी मैं देख रहा था कि सिर्फ 60 वर्षों में आने वाले 60 वर्षों में जिस मात्रा में हम समुद्र के पानी पर तेल फेंक रहे हैं हजार तरह से फैक्ट्रियों के जरिए जहाजों के जरिए जिस मात्रा में हम समुद्र के सतह पर तेल फेंक रहे हैं 60 वर्ष अगर इसी तरह जारी रहा तो किसी युद्ध की जरूरत न होगी सिर्फ वो तेल समुद्र के पानी पर फैल के हमें मृत कर देगा क्योंकि समुद्र का पानी सूर्य की किरणों को लेकर कुछ जीवन तत्व पैदा करता है जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा वो नवीनतम खोज है और जब समुद्र की सतह पर तेल की पर हो जाती तो वो तत्व पैदा होना बंद हो जाता अब हम साबुन की जगह डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर रहे हैं अभी इकोलॉजी की खोज कहती है कि सिर्फ पचास साल अगर हमने साबुन की जगह धुलाई के नए जो पाउडर हैं उनका उपयोग किया तो किसी महायुद्ध की जरूरत नहीं होगी आदमी उनका उपयोग करके ही मर जाएगा साबुन जब आप कपड़े को धोते हैं तो मिट्टी में जाके पंद्रह दिन में री एब्जॉर्ब हो जाती पंद्रह दिन में साबुन फिर प्रकृति में विलीन हो जाती लेकिन डिटर्जेंट पाउडर को विलीन होने में डेढ़ सौ वर्ष लगते डेढ़ सौ वर्ष तक वो मिट्टी में वैसा ही पड़ा रहेगा विलीन नहीं हो सकता और पंद्रह वर्ष के बाद वो पाइज होना शुरू हो जाएगा और डेढ़ वर्ष तक वो नष्ट नहीं हो सकता उसका मतलब हुआ कि 135 वर्ष तक वो जहर की तरह मिट्टी में पड़ा रहेगा और सारी दुनिया जिस मात्रा में उसका उपयोग कर रही वैज्ञानिक कहते हैं पचास साल और पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है वो सब विषाक्त हो जाएगा आप पानी पियेंगे तो जहर पियेंगे और आप सब्जी काटेंगे तो जहर काटेंगे लेकिन इसके हमें समझ नहीं होती की कि चीजें किस तरह जुड़ी है साबुन महंगी पड़ती है डिटर्जेंट पाउडर सस्ता पड़ता है ठीक है बात खत्म हो गई, सस्ता पड़ता है इसलिए हम उसका उपयोग कर लेते जो भी हम कर रहे हैं वो संयुक्त है और जरा सा इंच भर का फर्क बहुत बड़े फर्क लाएगा। लाओस से किसी भी फर्क के पक्ष में नहीं था लाओस से कहता था जीवन जैसा है स्वीकार करो विपरीत को भी स्वीकार करो उसका भी कोई रहस्य होगा मौत आती है उसे भी आलिंगन कर लो उसका भी कोई रहस्य होगा तुम लड़ो ही मत तुम झुक जाओ ईल्ड करो तुम चरण पर पड़ जाओ जीवन के तुम समर्पित हो जाओ तुम संघर्ष में मत पड़ो और लाओ से कहता था अगर तुम समर्पण में पड़ जाओ तो तुम्हारे जीवन में चिंता का लेश मात्र भी पैदा नहीं होता है समर्पित मन को कैसी चिंता जिसने प्रकृति से शत्रुता नहीं पाली उसको कैसी चिंता जो लड़ने ही नहीं जा रहा उसे हारने का डर कैसा उसकी विजय सुनिश्चित है हार ही उसकी विजय है सरेंडरिंग के लिए समर्पण के लिए ये सारे सूत्र कह रहा है अंतिम सूत्र वो कहता है और पूर्व गमन एवं अनुगमन से ही क्रम के भाव की उत्पत्ति होती है। जो पहले चला गया और जो पीछे आएगा उससे ही हम क्रम निर्मित करते हैं। अगर पहले जाने वाला न जाए तो पीछे आने वाला नहीं आएगा इसे ऐसा समझें कि घर में एक वृद्ध गुजर गया हम कभी इसे जोड़ते नहीं कि घर में बच्चे के जन्म के लिए जरूरी है कि वृद्ध गुजर जाए लेकिन जब घर में वृद्ध गुजरता है तो हम रोते चिल्लाते हैं और जब घर में बच्चा पैदा हो तो हम बैंड बाजे बजाते हैं हालांकि हम कभी इस जोड़ को नहीं देख पाते कि घर से एक वृद्ध का जाना एक बच्चे के लिए जगह खाली करने का आयोजन मात्र जो पहले गया है वो पीछे आने वाले के लिए जरूरी है हम वृद्ध को भी रोक लेना चाहते हैं और बच्चे को भी बुला लेना चाहते हैं ये दोनों संभव नहीं हो सकता। कभी सोचें कि एक घर में अगर दो तीन चार पीढ़ियों तक बूढ़े न मरे तो उस घर में क्या हो उस घर में बच्चे पैदा होते ही से पागल हो जाएं इधर पैदा हुए को उधर पागल हुए अगर चार पांच पीढ़ी के वृद्ध मौजूद हो घर में तो बच्चों का जीना असंभव है एक ही पीढ़ी के वृद्ध काफी मुश्किल करते और अगर चार पांच पीढ़ी के वृद्ध होंगे तो दो तीन पीढ़ी के वृद्धों की तो कोई कीमत ही नहीं होगी उनके पीछे वाले बैठे होंगे और वो इतने अनुभवी होंगे कि बच्चों को सीखने ही न देंगे वो इतना जानते होंगे कि बच्चे को जानने का उपाय न रह जाए वो इतनी सख्ती से बच्चे की गर्दन तपा पपड़ जाएंगे कि बच्चे को हिलने का मौका न रह बच्चे पैदा होते से ही पागल हो जाएंगे वृद्ध का विदा होना जरूरी है ताकि बच्चे आ सके और बच्चे आएंगे तो वृद्ध विदा होते रहेंगे लाओ से कहता है सब क्रम बंधा हुआ है इधर जवानी आती है तो बचपन का जाना जरूरी इधर बुढ़ापा आता है तो जवानी का जाना जरूरी और ये सब संयुक्त है हम इसमें भी हिस्से बांट लेते हैं और हम कहते हैं इतना हमें पसंद है ये बच जाए जवानी बच जाए बनट साह बूढ़ा जब हो गया कोई बनट से पूछा है कि क्या ख्याल है तुम्हारे अब तो बनटसा ने बहुत हैरानी की बात की बनटसा ने कहा जब मैं जवान था तो मैं सोचता था सदा जवान रह जाऊं, बूढ़ा होकर मुझे पता चला कि परमात्मा ने जवानों पर शक्ति दे के ही शक्ति को गुमाया इतनी ताकत बूढ़ों को दी होती तो अनुभव के साथ मजा आ जाता जवानों को देकर बिल्कुल गैर अनुभवी लोगों को ताकत दे व्यर्थ गमा दिया लेकिन अनुभव के बढ़ने के साथ ताकत कम हो जाती गैर अनुभवी के पास ताकत ज्यादा होती है प्रकृति का कुछ राज बच्चा सर्वाधिक शक्तिशाली होता है बूढ़ा सर्वाधिक कमजोर हो जाता है अगर हमारे हाथ में जैसा बनटसा ने सुझाव दिया अगर हमारे हाथ में हो तो हमेशा कहें बच्चे को बिल्कुल कमजोर होना चाहिए उसके पास कोई ताकत नहीं होनी चाहिए ताकत तो बूढ़े के पास होनी चाहिए उसके पास अनुभव है लेकिन कोमल गैर अनुभवी बच्चे के पास ताकत है फैलने की बढ़ने की विकसित होने की और अनुभवी बूढ़े के पास कोई ताकत नहीं बात क्या है बात कुछ महत्वपूर्ण है असल में अनुभव का इकट्ठा होने का अर्थ ही मृत्यु का पास आना है अनुभव के इकट्ठे होने का अर्थ ही मृत्यु का पास आना है अनुभव के इकट्ठे होने का अर्थ है कि जीवन का काम पूरा हो गया अब आप विदा होते और जब जीवन का काम पूरा हो गया विश्वविद्यालय से बाहर निकलने का वक्त आ गया जीवन के विश्वविद्यालय से तो आपके पास ताकत की कोई जरूरत नहीं कब्र में जाने के लिए किसी ताकत की कोई जरूरत नहीं आप चले जाएंगे गैर अनुभवी के लिए ताकत की जरूरत है क्यूँकी अनुभव बिना ताकत के नहीं मिल सकेगा भूल करनी पड़ेगी भटकना पड़ेगा गिरना उठना पड़ेगा गैर अनुभवी के पास ताकत है अनुभवी के पास कोई ताकत नहीं क्योंकि अब उसे भूल भी नहीं करनी पड़ती अब उसको पक्का बंधा हुआ रास्ता मालूम वो उसी पे चलता है वो लीक इधर उधर नहीं हिलता वो भूल नहीं करता वो झंझट में नहीं पड़ता वो सदा ठीक ही करता है उसको ता ज्यादा ताकत की भी जरूरत नहीं है बच्चे के पास ज्यादा ताकत है क्योंकि पूरा विस्तार अनुभव का खुला पड़ा है अभी सीखने उसे जाना है तो गैर अनुभवी के पास ताकत है क्योंकि अनुभव के लिए ताकत की जरूरत है अनुभवी के पास ताकत नहीं क्योंकि अनुभवी के लिए मृत्यु के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा है पर जीवन के इस क्रम को हम उल्टाने की बहुत कोशिश करते हैं हम कोशिश करते हैं कि बेटे को हम अनुभव दे दें उसके समय के पहले अनुभव दे दें उसके अनुभव के पहले हम अपना अनुभव उसे दे दें वो कभी संभव नहीं हो पाता वो कभी संभव नहीं हो सकता है क्योंकि हमें ख्याल नहीं प्रकृति की जो अपनी लयबद्ध व्यवस्था है जिसमें एक क्रम है जिसमे पहले गया हुआ पीछे आने वाले से जुड़ा है जिसमें पीछे आने वाला पहले जाने वाले से जुड़ा है लेकिन हमें उसका कोई बोध नहीं एक एक व्यक्ति मेरे पास आए और मुझे श्रद्धा दे तो मैं आशा करता हूँ क्या वो रोज मुझे श्रद्धा दे अब मैं गलती करता हूं अब मैं गलती करता हूं क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे श्रद्धा दी बहुत संभावना पैदा कर ली उसने कि कल वो मुझे अश्रद्धा दे अश्रद्धा का पूर्ण पूर्णता कब होगी क्योंकि जीवन तो विपरीत से मिलके बना है जिसने मुझे श्रद्धा दी वो मुझे अश्रद्धा भी देगा अगर लाओ से भी समझ गहरी हो सलाह उससे जानता है कि जिससे तुमने श्रद्धा ली उससे अश्रद्धा लेने की तैयारी रखना लेकिन हम जिसने हमें श्रद्धा दी उससे हम और श्रद्धा रखने की तैयारी रखते तब हम कठिनाई में पड़ते और जिसने हमें अश्रद्धा दी उससे हम अपेक्षा रखते हैं और अश्रद्धा देगा हालांकि वो अपेक्षा भी इतनी ही गलत है जिसने हमें अश्रद्धा दी वो आज नहीं कल हमें श्रद्धा देने की तैयारी करेगा क्योंकि विपरीत संयुक्त थे एक यहूदी फकीर की कहानी में सदा कहता रहा एक यहूदी हसीद उसने किताब लिखी हसीद क्रांतिकारी फकीर और यहूदी पुरोहित वर्ग उनके विपरीत है जैसा की सदा होता है इस हसीद ने किताब लिखी और अपने प्रधान यहूदी पुरोहित के पास भेजी जिसके हाथ भेजी उससे कहा कि तू देखना वो क्या व्यवहार करते कुछ बोलना मत तुझे कुछ करना नहीं सिर्फ देखना साक्षी रहना उसने जाके किताब दी तो जो बड़ा पुरोहित था वो और उसकी पत्नी दोनों बैठे थे सांझ अपने बगीचे में उसने किताब दी और उसने कहा कि फला फला हसीद फकीर ने किताब भेजी है उसने मुश्किल से हाथ में ले पाया था जैसे ही सुनी कि हसीद ने भेजी है उसने जोर से किताब फेंक दी सड़क की तरफ और कहा ऐसी अपवृत किताब को मैं हाथ भी न लगाना चाहूँगा उसकी पत्नी ने कहा लेकिन इतने कठोर होने की जरूरत क्या है घर में इतनी किताबे है इसको भी रख दिया होता है और फेंकना भी था तो इस आदमी के चले जाने पर फेंक सकते थे ऐसा ऐसा असंस्कृत व्यवहार करने की जरूरत क्या है रख देते किताबें इतनी रखी हैं एक किताब और रख जाती और फेंकना ही था तो पीछे कभी भी फेंक देते इतनी जल्दी क्या थी ये उस आदमी ने खड़े होकर सुना उसके मन में ख्याल आया कि पत्नी भली लौट के उसने अपने गुरु को कहा कि पुरोहित तो बहुत दुष्ट आदमी मालूम होता है उसको तो कभी आप अपने में उत्सुक कर पाएंगे इसकी कोई आशा नहीं लेकिन उसकी पत्नी कभी आप में उत्सुक हो सकती है उस फकीर ने कर पहले पूरी कथा तो कहो तुम व्याख्या मत करो हुआ क्या उसने कहा हुआ इतना ही कि पुरोहित ने तो किताब लेके ऐसे फेंक दी जैसे जहर हो और कहा कि फेको हाथ भी नहीं लगाऊंगा इतनी को मैं छू भी नहीं सकता और उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी जल्दी क्या थी रख देते घर में बहुत किताबें रहती और फेंकना था तो पीछे फेंक देते इतना अशिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है हसीज कहने लगा वो फकीर कहने लगा की कभी पुरोहित से तो हमारा संबंध भी बन जाए उसकी पत्नी से कभी न बन सकेगा उस फकीर ने कहा पुरोहित से हमारा कभी संबंध बन ही जाएगा जो इतनी घृणा से भरा है वो कितनी देर इतनी घृणा से भरा रहेगा आखिर प्रेम प्रतीक्षा करता होगा वो लौट आएगा लेकिन जो इतनी उपेक्षा की बात कह रही रख देते पड़ी रहती इन पीछे फेंक देते कोई हर जा ना था शिष्टाचार का तो ख्याल रखो उस स्त्री का हमारे प्रति कोई भी भाव नहीं न घृणा का न प्रेम का उससे हमारा संबंध बहुत मुश्किल है लेकिन पुरोहित से हमारा संबंध बन ही जाएगा तुम देखोगे कि पुरोहित अब तक किताब उठा के पढ़ रहा होगा तुम जाओ वापस उनका क्या बात करते हो वो पढ़ेगा कभी तुम वापस जाओ तुम व्याख्या मत करो तुम जाके फिर देखो लौट को उसने देखा द्वार बंद बंधे खिड़की से का पुरोहित वो किताब लेकर पढ़ रहा जीवन ऐसा है उसमें जो गाली दे जाता है वो प्रेम करने की क्षमता जुटा के ले जाता है उसमें जो प्रेम प्रकट कर जाता है वो गाली देने की क्षमता जुटा के ले जाता है विपरीत संयुक्त जो आदर करता है वो अनादर करने की क्षमता इकट्ठी करने लगता है जो अनादर करता है वो क्षमा मांगने के लिए उत्सुकता इकट्ठी करने लगता है अगर कोई जीवन को ऐसा देख पाए तब न मित्र मित्र न शत्रु शत्रु तब चीजें एक एक विराट पैटर्न में एक विराट ढांचे में दिखाई पड़ने लगते एक में दिखाई पड़ने मेरे पास आता है तो मैं जानता हूँ दूर जाएगा जब कोई मुझसे दूर जाता है तो मैं जानता हूँ पास आएगा लेकिन न पास आने वाले पर कोई चिंता लेने की जरूरत है न दूर जाने वाले पर कोई चिंता लेने की जरूरत जीवन का ऐसा नियम है जब कोई जन्मता है तो मरने के लिए और जब कोई मरता है तो जनने के लिए ऐसा जीवन का नियम है इस विराट नियम के विपरीत को अगर हम एक ही व्यवस्था का लयबद्ध छंदबद्ध रूप समझ ले तो तो लाओ से को समझना आसान हो जाए इस सूत्र का यही अर्थ है पुछ पुछ नहीं। पुछ नहीं। पुछ नहीं। पुछ नहीं। संतुलन स्थापित करने की बात नहीं है लावस्य और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करने की बात नहीं है लाओसे की दृष्टि अगर ख्याल में आ जाए तो बिल्कुल ही नवीन विज्ञान का जन्म होगा बिल्कुल नए विज्ञान का जन्म होगा की दृष्टि पर एक नए ही विज्ञान का जन्म होगा क्योंकि पूरे जीवन की दृष्टि ही और है अरस्तु के आधार पर जो विज्ञान विकसित हुआ है वो विज्ञान बहुत अधूरा अज्ञानी उसने जीवन के इतने छोटे से हिस्से को समझने की कोशिश की है और पूरे हिस्से को छोड़ दिया है कहना चाहिए वो बचकाना है चाइल्ड से उसने समुद्र को देखने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया है लेकिन अभी तक कर भी नहीं सकता था अब उसे करना पड़ेगा अणुशस्त्र के खोज लेने के बाद अणु ऊर्जा के विकास के बाद विज्ञान को अपनी पुरानी समस्त आधारशिलाओं पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाना पड़ा क्यों क्योंकि अगर विज्ञान जैसा अभी तक बढ़ रहा था अब कहे कि हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो सिवाय मनुष्य जाति के अंत के कुछ और रास्ता नहीं तो विज्ञान को अपनी पूर्व धारणाओं को फिर से सोचना पड़ रहा है कि कहीं कोई बुनियादी भूल है कहीं कोई गलती हो रही है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और परिणाम बुरे आते हैं चेष्टा हम इतनी करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और परिणाम विपरीत आते है सारे श्रम का फल दुखी होता है तो विज्ञान को अपनी पूर्ण धारणाओं पर पुनः विचार करना पड़ रहा है और उसमें जो भूल कभी पकड़ में आएगी वो अरस्तु के साथ हो गई भूल है और तब जीवन के साथ संघर्ष का विज्ञान नहीं जीवन के साथ सहयोग का विज्ञान अब इसमें फर्क होंगे सारी आधारशिला बदल जाएगी जीवन के साथ संघर्ष का विज्ञान सोचता ही विनाश करने की भाषा में समझ लें उदाहरण लें तो जल्दी आसानी हो जाए समझ लें कि मच्छर हैं मलेरिया आता है तो अरिस्ट तो दिमाग सोचेगा कि मच्छरों को खत्म कर दो तो मलेरिया नहीं आएगा विनाश की भाषा फॉरन ख्याल में आएगी मच्छरों को नष्ट कर दो मलेरिया नहीं आएगा लेकिन मच्छरों के होने से कुछ और भी आ रहा हो सकता था वो भी रुक जाएगा मच्छरों की मौजूदगी कुछ और भी कर रही हो सकती थी वो भी रुक जाएगा और उसका पता तो देर से हमें कुछ और उपाय करना पड़े लाव से अगर लाव से के सामने सवाल आएगा कि मच्छर है हम क्या करें तो लाव से इस भाषा में नहीं छोड़ा छोड़ सोचेगा कि मच्छर को नष्ट कर दो दो ढंग हो सकते हैं मच्छर के साथ सहयोग करने या तो आदमी के शरीर को बदला जाए मच्छर नुकसान न पहुंचा पाए मच्छरों को विनाश करने की कोई जरूरत नहीं है या मच्छर के शरीर को बदला जाए कि मच्छर मित्र हो जाए शत्रु ना रह जाए ये दोनों बातें हो सकती अगर लावस के ढंग से सोचा गया होता तो यही होता कि हम कोई सामंजस्य खोजते अगर मच्छर को बिल्कुल मारा जा सकता है तो इसमें कौन सी कठिनाई है मच्छर को मारा जा सकता है विस्तृत किया जा सकता है इसमें कौन सी कठिनाई है कि मनुष्य के रेसिस्टेंस को बढ़ाया जा सके लाव से तो पसंद करेगा कि मनुष्य का रेसिस्टेंस बढ़ा दिया जाए दो उपाय धूप पड़ रही है बाहर तो एक रास्ता तो यह है कि मैं छाता लगा के जाऊं तब मैं धूप को दुश्मन मान के रोक रहा हूं और एक रास्ता यह है कि मैं शरीर को ऐसा बलिष्ठ करके जाऊं कि धूप मुझे पीरा ना दे पाए लाउस से कहेगा कि उचित है कि शरीर को बलिष्ठ करके जाओ और तब धूप तुम्हें मित्र मालूम पड़ेगी क्योंकि न इतनी धूप पड़ती न तुम इतना शरीर को बलिष्ठ करके जाते शरीर को ऐसा बलिष्ठ करके जाओ कि धूप शत्रु मालूम ना पड़े धूप तो कमजोर शरीर को शत्रु मालूम पड़ रही है जो हमारा हम, हम जिस ढंग से सोचते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम कोई सहयोग का मार्ग खोजें जीवन और हमारे बीच सहयोग स्थापित हो संघर्ष अंततः हमें आत्मघात में ले जाएगा क्योंकि संघर्ष हम कहा तक करेंगे जो भी संघर्ष की भाषा ये है कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाता हुआ मालूम पड़े उसे समाप्त करो अगर हम मच्छरों को समाप्त करते हैं और कल हमें लगता है कि चीनी हमें नुकसान पहुंचाते मालूम पड़ते हैं तो हम उन्हें क्यों समाप्त न करें परसों हमें लगता है कि भारतीय नुकसान पहुंचाते मालूम पड़ते हैं हम उन्हें समाप्त क्यों न करें जो भाषा है युद्ध की वो सब जगह लागू होगी जो भी नुकसान पहुंचाता मालूम पड़ता उसे समाप्त करो अमरीका सोचे रूस को समाप्त करो रूस सोचे अमरीका को समाप्त करे लेकिन एटामिक खोज के बाद रूस और अमरीका दोनों के दिमाग में एक बात साफ हो गई कि समाप्त करने की भाषा अब न चलेगी क्योंकि अब कोई भी किसी को समाप्त करे तो इस आशा में नहीं कर सकता कि हम बचेंगे हाँ दस मिनट का फर्क पड़ेगा समाप्त होने में बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो शुरू करेगा वो दस मिनट बाद समाप्त होगा जो आक्रामक होगा वो दस मिनट बाद समाप्त होगा जो डिफेंसिव होगा वो दस मिनट पहले समाप्त हो जाएगा लेकिन घोषणा करने को भी वक्त नहीं मिलेगा कि हम जीत गए तब रूस और अमेरिका के मस्तिष्क में भी पिछले दस वर्षों में निरंतर एक ख्याल आया है कि सहयोग की भाषा में सोचे संघर्ष की भाषा का आप कोई अर्थ नहीं है साथी होकर कोई जिस की भाषा में सोचे सह अस्तित्व की भाषा में सोचे मगर आदमी ही सह अस्तित्व की भाषा में सोचे तो नहीं होगा सह अस्तित्व की पूरी भाषा फिर हम प्रकृति की तरफ भी वही भाषा होनी चाहिए फिर बीमारियों की तरफ भी वही भाषा होनी चाहिए फिर हर चीज की तरफ वही भाषा होनी चाहिए की से की भाषा सह अस्तित्व की भाषा है समग्र के तरफ। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सिर्फ फला आदमी के प्रति हमारा सह अस्तित्व का भाव बाकी में हम संघर्ष जारी रखेंगे ये नहीं हो सकता क्यूँकी अगर हमने बाकी के साथ संघर्ष जारी रखा तो हम तलाश रखेंगे मौके की कि कभी इस आदमी को भी समाप्त कर दें तो झंझट हो जाए नए विज्ञान का जन्म होगा लाओसे की समझ के अनुसार और लाओसे की समझ जो है अगर ठीक से हम समझे तो लाओसे का मतलब होता है पूरब का मस्तिष्क द ईस्टर्न माइंड लाओसे की समझ का अर्थ होता है पूर्वी मन पूरब के सोचने का ढंग ये अरस्तु का मतलब होता है पश्चिम के सोचने का ढंग इसे ऐसा अगर कहें पश्चिम के सोचने के ढंग का अर्थ होता है तर्क पूर्व के सोचने का ढंग का अर्थ होता है अनुभूति एक विज्ञान अब तक जो खड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव है वस्तु की खोजबीन से खड़ा हुआ है लाओस्य के साथ योग के साथ पतंजलि और बुद्ध के साथ कभी कोई विज्ञान खड़ा होगा तो वो मनुष्य के मन की खोज से होगा वस्तु की खोज से नहीं संतुलन नहीं हो पाएगा समन्वय भी नहीं हो पाएगा हाँ लावस्य का विज्ञान अगर निर्मित होना शुरू हो जाए तो आधुनिक विज्ञान जो आज तक विकसित हुआ उसमें धीरे धीरे आप ही सिर्फ खड़े ये एक टुकड़ा है अनुभूति का विज्ञान विराट होगा उसमें ये टुकड़ा समाविष्ट हो सकता है और समाविष्ट होकर ये अपनी सार्थकता पालेगा समाविष्ट होकर इसका जो जो दंश है वो नष्ट हो जाएगा इसमें जो जो मूल्यवान है वो उभर आएगा और पश्चिम में बहुत लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं, जिनसे जिनसे साफ होता है की कई तरफ से हमला शुरू हुआ है लाहौस कई तरफ से प्रवेश करता है लाहौल का मतलब पूरा अब जैसे कि अमेरिका का एक वस्तुशिल्पी आर्किटेक्ट है राइट उसने जो नए मकान बनाए हैं उसके नए मकान की जो सारी सारी योजना है वो ये है कि मकान ऐसा होना चाहिए कि वो आस पास के जमीन के टुकड़े आस पास के पहाड़ के टुकड़े आस पास के वृक्षों से प्रथत न हो उनका एक हिस्सा तो अगर राइट मकान बनाएगा और एक बड़े वृक्ष आ जाएगा तो वृक्ष को नहीं काटेगा मकान को काटेगा तो मकान आदमी के हाथ की बनाई चीज ये कट सकता है अगर इस बीच कमरे के बीच में वृक्ष आ जाएगा तो राइट उसको बचाने की कोशिश करेगा चाहे इस कमरे को थोड़ा तोड़ना फोड़ना पड़े वृक्ष नहीं तोड़ा जा सकता वृक्ष यही रहेगा इस बैठक खाने में भी वृक्ष और बैक खाने को ऐसा बनाएगा कि वृक्ष की पीड़ के साथ उसका एक तालमेल एक संगति एक संगीत बन जाए तो, तो राइट ने जो मकान बनाए हैं वो प्रकृति के हिस्से हैं अगर दूर से उन्हें देखें तो पता भी नहीं चलेगा कि मकान है क्योंकि लॉस से कहता है ऐसा मकान जो दिखाई पड़ जाए वायलेंट वायलेंट है जैसे की तुम्हारा वुडलैंड का मकान वायलेंट है अगर 26 मंजिल ऊंचा मकान जाएगा तो वृक्ष कहाँ रह जाएंगे पहाड़ कहाँ रह जाएंगे? आदमी कहाँ रह जाएगा वो तो सब खो जाएगा मकान नंगा खड़ा हो जाएगा बेतुका उसका कोई कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा वृक्ष उसको छाते हूँ पहाड़ उससे स्पर्श करते हूँ नदियां उसके पास आवाज करती हूँ आदमी उसके पास से गुजरे तो ऐसा न लगे कि मकान दुश्मन है आदमी उसके पास से गुजरे तो नाचीज न हो जाए ऐसा न लगे कि कीड़ा मकोड़ा है अपनी ही बनाई चीज के सामने आदमी कीड़ा मकोड़ा हो जाए तो खतरनाक उसके परिणाम है तो राइट जो जो मकान बनाता है वो मकान ऐसे हैं कि उन मकानों में बगीचे भीतर चले जाएंगे लान भीतर प्रवेश कर जाएगा छतों पर वृक्ष हो जाएंगे घास पास उगाएगी तो उसको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा मकान ऐसा होगा कि जैसे प्रकृति में अपने आप दिया ऊपर से जैसे वृक्ष उगते हैं ऐसा मकान भी उगा है। राइट का बहुत प्रभाव हुआ है में और यूरोप में क्योंकि तो तो उसके मकान में एक और ही सौंदर्य उसके मकान की छाया में एक और ही रस उसके मकान में बैठना प्रकृति से टूटना नहीं है प्रकृति में ही होना है तो हजार रास्तों से पश्चिम के मन में लाव सेन ख्याल प्रवेश कर रहे हैं हजार रास्तों से नया कवि है तो नया कवि तुक नहीं बांध रहा है व्याकरण की चिंता नहीं कर रहा है क्योंकि लाव की उन्होंने व्याकरण की फिक्र की हो और जब बादल गरजते हैं तो तुमने कभी सुना कि वो कोई तुक बांधते हो फिर भी उनका अपना एक छंद है छंदहीन छंद तो सारे पश्चिम पर सारी दुनिया पर काव्य उतर रहा है जो छंदहीन है जिसमें एक आंतरिक लय ले है लेकिन ऊपरी बिठाव नहीं जिसमें तुकबंदी नहीं है मात्रा नहीं है शब्दों की तौल नहीं है लेकिन फिर भी भीतर एक भाव एक प्रवाह, एक एक धारा है और उस धारा में एक संगीत है पश्चिम में चित्रकार चित्र बना रहे हैं ऐसे चित्रकार हैं कुछ जिन्होंने अपने चित्रों पर फ्रेम लगानी बंद कर दी क्योंकि आकाश में कोई फ्रेम नहीं सूरज निकलता है फ्रेमलेस उसमें कहीं कोई फ्रेम नहीं तारे बिना फ्रेम के फूल खेलते हैं वृक्ष होते हैं सब एंडलेस एक्सटेंशन है कहीं कोई चीज खत्म होती नहीं मालूम पड़ती सब चीजें चलती ही चली जाती बढ़ते चले जाओ चलती चली जाती। तो चित्रकार बना रहे हैं चित्र जिन पर फ्रेम नहीं लगा रहे हो कहते हैं हम फ्रेम ना लगाएंगे क्योंकि फ्रेम आदमी का बिठाया हुआ हिस्सा है चित्र के भीतर सब आ जाना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं लाहौस के अनुसार पेंटिंग पैदा हुई थी चीन में ताओ चित्रकला अलग ही चित्रकला है क्योंकि लाओस से जैसा आदमी जब भी होता है तो उसकी दृष्टि को लेकर सब दिशाओं में कि उन चित्रों का मजा ही और था उन चित्रों में फ्रेम नहीं है उन चित्रों में चीजें सुरु और अंत नहीं होती जिंदगी में कहीं कोई चीज शुरू और अंत नहीं होती सब चीजें एंडलेस बिगिंगस सिर्फ हम जो चीजें बनाते हैं वो शुरू होती हैं और अंत होती तलाव से जो चित्रकार चित्र बनाते हैं वो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, तो कहीं भी समाप्त हो सकते हैं। नई चित्रकला में वो बात प्रवेश कर रही है, नई कथा में वो बात प्रवेश कर रही है। कथा कहीं से भी शुरू होती पुरानी कथा देखी एक था राजा वहीं से शुरू होती थी एक बिगिनिंग थी और एक अंत था कि विवाह हो गया फिर वो दोनों सुख से रहने लगे यहाँ सब चीजें इस फ्रेम के बीच में पूरी होती थी नई कथा शुरू होती फ्रेगमेंट है क्योंकि जो ख्याल है वो ये है कि हम कुछ भी कहें वो एक फ्रेगमेंट होगा वो पूरा नहीं हो सकता हम खुद ही पूरे नहीं सब चीजें खंडी तो खंड रहने दो फिर उनको पूर्ण करने की नाह चेष्टा मत दिखलाओ अन्यथा विकृति होती है कुरूप हो जाता है सब काव्य में चित्र में संगीत में स्थापत्य में मूर्ति में विज्ञान में सब तरफ से पूरब का मन प्रवेश कर रहा है पश्चिम बहुत आक्रांत है पश्चिम बहुत भयभीत है हरमिन हैफ ने कहीं लिखा है कि पश्चिम को पता अपनी पूरी अंतर्भावनाओं को लेकर हमला कर देगा उस दिन की विजय स्थाई हो सकती है तुमने जो विजय पाली थी वो बहुत ऊपरी ही सिद्ध होने वाली थी क्योंकि वो बंदूक के कुंदे पर थी लेकिन अगर कभी पूरब अपने पूरे अनुभव को जो उसने हजारों वर्षों में पाला है लेकर हमला करेगा निश्चित ही उसका हमला भी और तरह होगा क्योंकि अनुभूति हमला नहीं करती चुपचाप न मालूम किस कोने से प्रवेश कर जाती वो प्रवेश कर रही है पश्चिम आक्रांत और पश्चिम को ये बात रोज रोज अनुभव हो रही है कि उसके मापदंड हिल रहे हैं। उसने जो तय किया था वो कपड़ा है और पूरब बड़े जोर से जैसे आकार हिग गए क्योंकि पश्चिम की पूरी पकड़ ठीक से हम समझे तो बहुत ऊपरी सुपरफिशियल है सतह पर है और सतह पर है इसीलिए पश्चिम जल्दी सफल हो सका पूरब की सारी पकड़ इतनी आत्मगत और गहरी है कि जल्दी सफल नहीं हो सकता ध्यान रहे मौसमी फूल चार महीने में लग जाते हैं दो महीने में लग जाते स्थायी फूल लगाने हो तो वर्षों लगते हैं पूरब की पकड़ गहरी है इसलिए बहुत हजारों वर्ष लगते हैं तब कहीं पूरब की एक आध विजय पाती है पश्चिम की धारणाएं बहुत ऊपरी सौ वर्ष में एक धारणा विजय पा सकती है और अस्त हो सकती है लेकिन पूरब प्रतीक्षा कर सकता है पूरब बहुत प्रतीक्षा कर सकता पूरब की अंतरतम प्रज्ञा द इनर मोस्ट विजम जो सारभूत है पूरब का वो लाह में छिपा है संतुलन नहीं होगा समन्वय नहीं होगा लाह्य की धारणा पर एक नए विज्ञान का जन्म हो सकता है और जल्दी होगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो की आपके ख्याल में एकदम से नहीं आ सकती जैसे इक्वलिट की ज्योमेट्री पश्चिम का आधार थी अब तक सारे विज्ञान के नीचे जो गणित का फैलाव था वो इक्वलिडियन था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नॉन इक्लिडियन ज्योमेट्री उसको बदल देगी ज्योमेट्री बिल्कुल लाउसियन कोई जानता नहीं कि वो लाउसियन वो बिल्कुल लाउसियन है इकुलट कहता है दो समान अंतर कहीं नहीं मिलती नानुक लेन जॉमिट्री कहती है कि दो समानांतर रेखाएं मिली ही हुई हैं सूत्र जो है ना मिली ही हुई है तुम्हारे खींचने की कमजोरी है कि तुम आखिर तक नहीं खींचते अन्य वो मिल जाएंगी तुम खींचे चले जाओ एक वक्त आएगा वो मिल जाएगी तुम बहुत निकट देखते हो दूर नहीं देखते लेकिन दूर निकट का हिस्सा है और अब स्वीकार करना पड़ रहा है कि अगर कोई भी तरह की दो समानांतर पैरेलल रेखाएं अंतहीन हीन बढ़ाई स्टेट लाइन नहीं हो सकता कैसे होगा एक वर्तुल है उसका हम एक टुकड़ा तोड़ें तो वो घूम हुआ होगा स्टेट नहीं हो सकता नॉन प्लेन जमिटी कहती है कि सब स्टेट लाइन भी किसी बड़े वर्तुल का हिस्सा है कितनी ही सीधी रेखा खींचो अगर तुम दोनों तरफ खींचते चले जाओगे बड़ा वर्तुल निर्मित हो जाए और अब स्वीकार करना पड़ रहा है कि वो बात ठीक है क्योंकि इस पृथ्वी पर हम कोई भी सीधी भी रेखा खींचे क्योंकि पृथ्वी गोल अगर मैं इस कमरे में ये हमारा कमरा बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ रहा है ना ये रेखा बिल्कुल सीधी है लेकिन पृथ्वी गोल है तो ये रेखा सीधी हो नहीं सकती ये गोल पृथ्वी का बहुत ही रेखा नहीं हो सकती इक्वलिट की जोमेट्री की जगह नॉन इक्वलिटिन जोमेट्री आ गई पिछले 200 वर्षों में पश्चिम की साइंस का जो बुनियादी आधार था वो था सर्टिनिटी निश्चयात्मकता, क्योंकि विज्ञान अगर निश्चय न हो तो फिर काव्य में विज्ञान में फर्क क्या है विज्ञान को बिल्कुल निश्चित होना चाहिए तभी विज्ञान है लेकिन अभी पिछले पंद्रह वर्षो से नया सिद्धांत आया है अनसर्टिनिटी अनिश्चय क्योंकि जैसे ही हमने को तोड़ा और इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे वैसे हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है वो अनसर्टेन उसके बाबत निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेगा बराबर कहा जा सकता दोपहर क्या करेंगे बराबर कहा शाम क्या करेंगे कहा जा सकता है सांझ क्या करेंगे कहा जा सकता उनका पूरा भविष्य लिखा जा सकता है एक तीन दफे क्रोथ करेंगे दिन में छह दफा सिगरेट पियेंगे सात दफा ये करेंगे वो सब कहा जा सकता लेकिन ऑथेंटिक आदमी के बाबत कल का नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेगा कल सुबह क्या करेगा नहीं कहा जा सकता रात वो ऑथेंटिक आदमी उठ के और सोई हुई यशोधरा को छोड़कर चला जाएगा ये नहीं कहा जा सकता सोच भी नहीं सकती थी यशोधरा कि आदमी जो रात सात सोया था एक दिन का बच्चा था अभी पैदा हुआ ये चुपचाप रात नदारक हो जाएगा आदमी अनिश्चित होगा अनिश्चित अर्थात स्वतंत्र होगा निश्चित अर्थात गुलाम होगा हम सोचते थे पदार्थ तो निश्चित ही होगा क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है लेकिन अब पदार्थ रहा नहीं है पदार्थ ऊर्जा है एनर्जी है और एनर्जी अनिश्चित इसलिए पिछले पंद्रह वर्षों में जो विज्ञान की गहनतम खोज है वो है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टिनिटी अब अगर विज्ञान भी अनसर्टिन है तो काव्य में और विज्ञान में अंतर क्या रहेगा आइंस्टीन ने अपने अंतिम दिनों में कहा है कि बहुत शीघ्र वो वक्त आएगा कि वैज्ञानिकों के वक्तव्य मिस्टिक्स के वक्तव्य मालूम पड़ने रहेंगे ये कोई रहस्यवादियों के वक्तव्य और एडिंगटन ने अपनी संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने सोचना शुरू किया था तो मैं सोच अब विचार और वस्तु में बड़ा फर्क और वैज्ञानिक कहे की जगत एक विचार जैसा मालूम पड़ता है वस्तु जैसा नहीं तो फिर जिन ऋषियों ने कहा कि जगत एक ब्रह्म कुछ फर्क रहा जिन ऋषियों ने कहा जगत एक आत्मा जगत एक चैतन्य तो अगर एडिंगटन कहता है गणितज्ञ वैज्ञानिक कहता है कि जगत एक विचार जैसा मालूम पड़ता है वस्तु जैसा नहीं तो एडिंगटन के वक्तव्य में और ऋषियों के वक्तव्य में फासला नहीं रह जाता विज्ञान जगह जगह से टूट रहा है उसका घर गिर रहा है और ये सदी पूरे होते होते विज्ञान का बबल आदि नहीं समन्वय नहीं होगा दोनों के बीच ये खंड तो टूटेगा और गिरेगा और विराट का अभ्युदय इसके भीतर से हो सकता है होना चाहिए होने की पूरी संभावना है